तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो। वेदों ने तब को तो ब्राह्मणों का ही नित्य धर्म बताया है। क्षत्रिय तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला ही है, जो मनुष्य विषय सख्त होकर धर्म विधि का उलंघन करता है, वह लोक मर्यादा का भी घातक है। क्षत्रिय को अपने बाहु से उसका धमन करना चाह शास्त्र प्रमाण को न माने वह अपना सेवक हो पुत्र हो तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो उस पापी का सब प्रकार दमन करे और उसे नष्ट कर दे जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है उसे पाप लगता है जो राजा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता वह धर्म का घात करने वाला है तुमने तो अनुयायियों उन धर्मघातियों का ही नाश किया है, इसलिए तुम तो अपने धर्म में ही स्थित हो, फिर शोक क्यों करते हो? राजा का तो यही धर्म है कि दुष्टों का वध करें, सुपात्रों को दान दे और प्रजा की रक्षा करे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, तपोधन, आप सभी धर्मग्यों में शिरोमणि हैं, आपके लिए धर्म सर्वदा प्रत्यक्� आपके वचनों में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु भगवन इस राज्य के लिए मैंने अनेकों अवध्य पुरुषों का वध करा डाला है, मेरे वे ही कर्म मुझे जला रही हैं। व्यासजी बोले, राजन उद्यत पुरुषों को दंड देना तो राजा का कर्तव्य ही है। इसी नियम के अनुसार तुमने कौरवों को मारा है, इसलिए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 यदि शरीर छूट गया, तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, मैंने राज्य के लोप से अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर, गुरु, मामा, दादा, अनेकों वीर क्षत्रिये संबंधी, सोहरिद, संव्यसक, भांजे, जाती भाई और भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए राजाओं का वध करा डाला है। उसका मुझे क्या दंड मिलेगा इस चिंता से मैं रात दिन बार-बार जलता रहता हूं जब मैं पृथ्वी को उन श्री संपन्न निरप श्रेष्ठों से सूनी देखता हूं और इस भयानक जातिवाद तथा इसमें मारे गए सैकड़ों शत्रु पक्ष के वीरों और करोड़ों दूसरे लोगों की याद करता हूं तो मुझे बड़ा ही पश्चाताप और भाइयों से शून्य हो गई हैं, उनकी क्या दशा होगी? वे उनका नाश करने वाले हम पांडव और यादवों को कोस रही होंगी और अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर पछाड़े खा रही होंगी। विप्रवर, उन स्त्रियों का अपने मृत संबंधियों के प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे सब निसंदेह प्राण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 तुम क्षत्रियों में अग्र गण्य हो तुमने अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों को मारा है इसलिए तुम शोक न करो वे सब तो अपने ही अपराध से मारे गए हैं तुम भीम अर्जुन या नकुल सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं हो इनका संहार तो काल ने ही किया है उसका तो न कोई माता है न पिता वह किसी पर दया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 जिस प्रकार लोहार का बनाया हुआ यंत्र अपना काम करने में उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत काला धीन कर्म की प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहा है, फिर भी तुम्हारे चित में जो इन सबको मरवाने से व्यर्थ संताप हो रहा है, उसके दोष से छूटने के लिए तुम प्राश्चित कर लो, राजन, यह बात सुनी ही जाती है।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 अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। धर्मराज, तुमने शास्त्र श्रवण किया है, इसलिए धर्मा धर्म के विषय में अपनी बुद्धि स्थिर रखो। देखो, पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था, उसी का तुमने भी अनुसरण किया है। तुम � इसलिए तुम अपने भाइयों को और सुहृद संबंधियों को धैर्य दो जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी कुकर्म में प्रवृत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार लज्जित नहीं होता उसी को पाप का भागी होना पड़ता है ऐसा शास्त्र का कथन है ऐसे पाप का न तो कोई प्रायश्चित है और न कभी नाश ही होता है तु युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा और अब इस कर्म को करके पश्चाताप भी कर रहे हो। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्चित है। उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। इंद्र ने भी मरुतों की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करके एक के बाद ए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 और राजधानियों में जाकर उनके भाई, पुत्र या पोतरों को अपने-अपने राज्य पर अभिशिक्त करो, जिन राजाओं के उत्तराधिकारी अभी गर्भ में ही है, उनकी प्रजा को समझा पुजा कर सांतवना दो। इस प्रकार सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी का पालन करो, जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, उनकी गद्दी पर पुत्री का ही � भरत श्रेष्ठ इस तरह सारे राज्य में शांति स्थापित कर तुम असुर विजयी इंद्र के समान अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करो राजन इस युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वे तो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कुकर्मों के कारण मौत के मुख में पड़े हैं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 ये सभी पापी माने जाते हैं इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए इनके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध दूसरे न करने योग्य कर्म है उन्हें भी बताता हूं तुम एकाग्र चित्त से सुनो अपने धर्म को त्यागना दूसरे के धर्म का आचरण करना यज्ञ करने के अनाधिकारी से यज्ञ कराना अभक्ष्य भक्षण करना शरणागत को त्यागना और भरण पोषण के अधिकारी सेवक आदि का भरण पोषण न करना, दूध दही आदि रसों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना, शक्ति रहते हुए भी धान आदि कर्म न करना, गो ग्रास आदि नित्य दानों को न देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना, ब्राह्मणों का धन छीन लेना, धर्मतत्व के जानने वाले ने ये सभी कर राजन जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु स्त्री के साथ समागम करता है, और ऋतुकाल होने पर अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करता, वह धर्म का त्याग करने वाला है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से ऊपर जो कर्म कहे गए हैं, इनमें से किन्हीं को करने पर और किन्हीं को न करने पर मनुष्य प्राशित का भागी हो अब जिन-जिन कारणों से इन कर्मों को करने पर भी मनुष्यों को पाप नहीं लगता वह सुनो यदि युद्ध स्थल में कोई वेद वेदांतों का पारगामी ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आए तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता राजन इस विषय में वेद का मंत्र भी है मैं तुमसे वही बात कह जो वेद वाक्यों के अनुसार धर्म मानी गई है यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आप ताई ब्राह्मण को मार डाले तो इससे भी वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता अनजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर ले तो बाद में धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए इसी प्रकार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 तथा आपात काल में ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य का धन ले लिया जाए तो भी चोरी का पाप नहीं लगता। अपने या किसी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए, गुरु के लिए, एकांत में स्त्री के साथ अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोलने से भी पाप नहीं होता। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या सन्यास ले ले तो छोटे भाई को विवाह करने में भी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 तथा गायों के लिए वन में आग लगाने में भी दोष नहीं माना जाता राजन ये सब तो मैंने वे कर्म बताए जिन्हें करने से कोई दोष नहीं होता अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करता हूं राजन कृत्र चंद्रायण आदि तक अग्निहोत्र आदि कर्म और दान के द्वारा मनुष्य तभी अपने पाप से छूट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 इतना धन या सब सामान से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान करे इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले पुरुष की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है यदि कृचर व्रत के अनुसार भोजन करे तो 6 वर्षों में मासिक कृचर व्रत के अनुसार भोजन करने से 3 वर्षों में और एक-एक मास में भोजन क्रम का परिवर्तन अत्यंत तीव्र कृच्छर व्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्ष में ब्रह्म हत्या से छुटकारा हो सकता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए इस प्रकार यदि उपवास ही किया जाए तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है इसके सिवा अश्वमेध यज्ञ से भी निष्णादेह यह पाप छूट सकता है श्रुति का कथन है कि � अवृत्त स्नान करते हैं, वे सभी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है, वह भी ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। ब्रह्म हत्यारा होने पर भी, जो सूपात्र ब्राह्मणों को एक लाख गायें दान देता है, उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य द वह भी सब पापों से छूट जाता है। मरने के समय दरिद्र और सत पुरुषों को बचड़े वाली एक हजार दुधारु गायें देने से भी मनुष्य इस पाप से मुक्त हो सकता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणों को काम्बोच देश में उत्पन्न हुए सौ घोड़े दान करता है, वह भी ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति किस उसका मनोरत पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसी के आगे उसका जिक्र नहीं करता, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जलहीन देश में पर्वत से गिरकर और अग्नि में प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गलकर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि किसी ब्राह्मण ने मध्य पान उसकी शुद्धि हो जाती है। एक बार मध्य पीने पर जो निष्कपट भाव से भूमि दान करता है, फिर कभी शराब नहीं छूता, वह भी शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष गुरु पत्नी के साथ समागम करता है, वह या तो जलती हुई लोहे की शिला पर पड़ जाए और ऊपर की ओर देखता हुआ दूर तक चला जाए। इसके सिवा अपना शरीर त्याग देने से,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 जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो उसे ब्रह्म हत्या के लिए बताया हुआ प्रायश्चित करना चाहिए अथवा 6 महीने तक शरीर पर गौ का चमड़ा ओढ़ने से वह उस पाप से छूट जाता है यदि कोई मनुष्य किसी का धन चुरा ले तो किसी ना किसी उपाय से उसे उतना ही धन लौटा देने से वह उस पाप से मुक्त हो सकता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 तथा ऐसा करने से स्त्री को भी कोई दोष नहीं होता। यदि अपनी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के पापाचरण की शंका हो, तो पुनः रज्ज़वला होकर स्नान करने तक उसका समागम न करें। भस्म से जैसे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, उसी प्रकार रज़ह शुद्धि से स्त्री शुद्ध हो जाती है। पशु पक्षियों का वध करने वाला तथा तर तीन दिन तक वायु भक्षण करें और लोगों के सामने अपना कर्म प्रकट कर दे, इससे वह शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, राग द्वेष एवं मान अपमान से शून्य है, विशेष भाषण नहीं करता और मिताहार करते हुए पवित्र और एकांत देश में रहकर गायत्री का जप करता है, वह सब पापों से म अन्य सब प्रकार के पापों की शुद्धि के लिए भी ब्राह्मणों ने धर्मा धर्म के निर्णय में प्रमाणभूत शास्त्रों के कथन से यही विधि निश्चित की है, जो पुरुष दिन में आकाश की ओर दृष्टि रखता है, रात्रि में खुले मैदान में सोता है, तीन बार दिन में और तीन बार रात्रि में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स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 जो पाप जानबूझकर किया जाता है वह बड़ा होता है और अनजान में किया हुआ पाप छोटा माना जाता है ऊपर कही हुई विधि से पाप की निवृत्ति हो सकती है जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसी के लिए यह विधि कही गई है नास्तिक और श्रद्धालु और दंभ एवं द्वेष प्रधान पुरुषों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं जो पुरुष मरकर सुख भोगना चाहता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और धर्म का सेवन करना चाहिए। राजन, तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा स्व धर्म का पालन करने के लिए ही इनका वध किया है। इसलिए तुम तो इतने ही कारण से इस पाप से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। फिर भी यदि तुम्हें कुछ पश्चाताप है, � इस प्रकार अनार्य पुरुषों की तरह रोष में भरकर अपना नाश मत करो। प्राश्चित योग्य कर्म, अन्न की अशुद्धि और दान के अनधिकारी के विषय में स्वायंभूव मनु का प्रसंग। व्यासजी बोले, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, एक बार बहुत से तपस्वी ऋषि इकत्रित होकर स्वायंभूव मनु के पास गए और उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हुए बोले दान अध्ययन तप कार्य और अकार्य इनका क्या स्वरूप है? उनके इस प्रकार पूछने पर मनु जी ने कहा मैं संक्षेप और विस्तार से धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूँ आप ध्यान देकर सुनें शास्त्र में जिन पापों के प्रायःचित का उल्लेख नहीं है उनकी निवृत्त आत्मज्ञान प्राप्त करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और जहां प्रायिशित करने वाले लोग रहते हो, उन स्थानों में रहें। इन पुण्य कर्मों से, ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पर्वतों पर रहने से, सुवर्ण भक्षण करने से, जिनमें रत्न हो, उन नदियों या सरोवरों में स्नान करने से, देव स्थानों में जाने से और ग्रहण कर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 लोक और वेद में धर्म के दो भेद हैं प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इनमें निवृत्ति धर्म का फल मोक्ष रूप अमृत तत्व है और प्रवृत्ति धर्म का फल जन्म मरण है। अशुभ कर्म से अशुभ पल मिलता है और शुभ कर्म से शुभ पलों की शुभा शुभता के कारण ही इन दो प्रकार के कर्मों को शुभ या अशुभ कहते यदि जानबूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाए, तो उसके लिए शास्त्र ने प्रायिचित का विधान किया है। राजा यदि दंडनिये पुरुष को दंड ना दे, तो उसे उसकी शुद्धि के लिए एक दिन रात का उपवास करना चाहिए। और यदि पुरोहित राजा को धर्म न करे, तो उसकी शुद्धि तीन दिन उपवास करने से होती है। किंत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 सूतिका का अन्न दस दिन से पूर्व नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गौ का दूध भी दस दिन तक न भीवें। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज का नाशक है, तथा सुनार और पति या पुत्र हीना स्त्री का अन्न आयु का क्षय करता है। ब्याज का अन्न विष्ठा के समान है � कायर यज्ञ विक्रेता बढ़ई मोची व्यभिचारिणी स्त्री धोबी वैद्य और चौकीदार इन सबका अन्न भी खाने योग्य नहीं है जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो और जिन्होंने अपने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया और जुआरियों का अन्न भी अखाद्य है, जो बाएं हाथ से लाया गया हो, जो बासी हो, जिस पर मध्य के चीते पड़ गए हो, जो झूठा हो, और जिसे कुटुंब से छिपाकर अपने लिए रखा हो, वह अन्न खाने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईग, शाक या दूध को बिगाड़कर बनाए गए हो, वे भी नहीं खाने चाहिए। जो की खीले और दही में मिले हुए सत्तू ये अधिक देर के हो जाने पर खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए जाएं तो नहीं खाने चाहिए। ग्रहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पित्र और कुल देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के बाद ही भोजन कर सकता है। उस घ सन्यासी के समान अनासक्त भाव से ही रहना चाहिए, जो अपनी अनुकूल स्त्री के साथ इस प्रकार घर में रहता है, वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि यश के लोप से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दीं, जो नाचने गाने वाले, हसी मजाक करने वाले, मध्मत, उ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 जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और ग्रहिता दोनों ही नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान लेने वाले में तप, स्वाध्याय और सदाच जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध अपने आश्रय के दोष से अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग से शास्त्र अभ्यास दूषित हो जाता है, जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रग्यय होते हुए भी संतोषी और दूसरे के गुणों में दोष न देखने वाला ह� उन्हें देना शिष्टों का आचार है अथवा ऐसा करने से पुण्य होता है यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता क्योंकि जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हरण ये नाम मात्र के ही होते हैं उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नाम का ही होता है जिस प्रकार जल कुआं और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होत मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है। वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्या का नाच करता है। उसे दान देने वाला कुन्या लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठर, तुमने जो पूछा था, उसके अनुसार मैंने संक्षेप में स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 कि आपत्ति के समय इन्हें किस नीति से काम लेना चाहिए? अपने प्रायिचितों के विषय में मुझे जो कुछ सुनाया है, उसमें मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। व्यासजी बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम धर्म का पूरा पूरा रहस्य सुनना चाहते हो, तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ, वे गंगा जी के पुत्र, सर्वज्ञ औ धर्म के विषय में तुम्हारे मन में जितनी शंकाएं हो उन सभी का वे समाधान कर देंगे जिस धर्म शास्त्र को शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जी जानते हैं उसी को कुरु श्रेष्ठ भीष्म जी ने शुक्राचार्य और चैवन जी से पूरे विवरण के साथ प्राप्त किया है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर अंगों पांग सहित वेदों का अध्ययन किया है। ब्रह्मा जी के जेष्ठ पुत्र परम तेजस्वी सनत कुमार जी से अध्यात्म विद्या पाई है। मार्कंडेय जी से पूर्णतया यति धर्म सीखा है तथा परशुराम जी और इंद्र से अस्त्र विद्या पाई है। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी मृत्यु को उन्होंने इच्छा के अधीन किया है।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 राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनने पर यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की कामना से उनसे कहा, निर्प श्रेष्ठ अब आप शोक को ही ना पकड़े रहें। भगवान व्यासची जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। ये अतुलित तेजस्वी और आपके गुरु के समान हैं। इनकी आज्ञा मानकर आप ब्राह्मणों का, अपन और संपूर्ण लोगों का हित करें। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामना महाराज युधिष्ठर सब लोगों के हित के लिए अपने आसन से उठे। वे वेद, उपनिषद, मीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रों में पारंगत थे। इस समय अपना कर्तव्य निश्चित करके उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्होंने महाराज थ्रित्राष्ट्र को आग और श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर में आए नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं का तथा हजारों ब्राह्मणों का पूजन किया वे सफेद रंग के सोलह बैलों से जुते हुए एक नवीन रथ में सवार हुए वह रथ उन्हीं वस्त्र और चमड़े से मढ़ा हुआ था तथा श्वेत वर्ण का था उस समय महापराक्रम कुंती नंदन भीम ने बैलों की बाग डोर संभाली, अर्जुन ने कांति मान श्वेत छत्र लिया तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव चमर और पंखा डुलाने लगे। इस प्रकार जब पांचो भाई सज धज के रथ पर सवार हुए, तो ऐसे मालूम होते, ये मानो पांचो भूत ही मूर्ति होकर इकट्ठे हो गए हों। महाराज योद्धेश्वर के पीछ एक रथ पर युयुत्सु चला इन कौरव और पांडवों के बाद शैव्य और सुग्रीव नाम के घोड़ों से जुते हुए एक सुवर्णमय रथ पर चढ़कर सात्यकी के सहित भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे धर्मराज के आगे एक पालकी में उनके ज्येष्ठ पितरव्य महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ जा रहे थे इन सबके पीछे कुंती और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सवारियों पर चढ़कर चल रही थी इनकी देखभाल में विदुर जी थे वे इनके पीछे चल रहे थे उनके पीछे सब प्रकार के साज-बाज से सुसज्जित अनेकों रथ हाथी घुड़सवार और पैदलों की पलटन थी इस प्रकार सूत माघद और वैतालिकों से स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने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 राजमहल को सुगंधित द्रव्यों के चूरे से, तरह तरह के पुष्पों से और पुष्पों की बंधन से छांट दिया गया था। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नवीन कलश रखे गए थे तथा जहां तहां श्वेत वर्ण के फूलों के गुच्छे लगाए पड़े थे। सबौर से सु स्तुति वाक्य सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार अपने शुभ सजे धजे हस्तिनापुर में प्रवेश किया पांडवों के पुर प्रवेश के समय सहस्त्रों पुरवासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए उस समय अनेकों पुर नारियां पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थी वे लंजावश धीरे-धीरे कहने लगी पांचाल कुमारी तुम धन्य हो जो तुम्हें इन पुरुष श्रेष्ठों की सेवा का सु तुम्हारे सभी पुण्य कर्म और व्रत सफल हुए हैं उनके ऐसे प्रशंसा वाक्यों से और आपस के प्रेमा लाभ से उस समय सारा नगर गूंज रहा था इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीरे-धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए तब सब दरबारी नगर निवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके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 उन्होंने दर्शन किए, तब महाराज ने गुरु धौम्य और राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्र आदि से विधिवत पूजा की। सेवक लोग ब्राह्मणों से यह पूछ पूछ कर कि आपकी क्या इच्छा है, उन्हें अभिष्ट पदार्थ दे देते थे। इसके बाद पुण्यवाचन का घोष हुआ। उससे सारा आकाश गूंज उठा, वह सुहरिदों के लिए आनंददायक, परम पवित्र और कानों को सुख देने वाला था। इसी समय सब ओर जय की घोषणा करते हुए शंक और दुंदुबियों का मनोरम शब्द होने लगा। इतने में ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए राक्षस चारवाक ने कहा, युधिष्ठिर, इस समय मैं इन सब ब्राह्मणों की ओर से � तुम बड़े दुष्ट राजा हो। तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, अपने गुरु जनों को मरवा कर तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार का जीवन तुम्हारे किस काम का है? उसकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित और व्याकुल हुए, प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक भी शब्द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 हंकार करते हुए उस राक्षस को मार डाला। उनके तेज से वह भस्म होकर गिर गया। राजा ने उन सब की पूजा की, वे उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। इससे महाराज युधिष्ठिर और उनके संबंधियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज युधिष्ठिर का अभिशेक, उनकी राज्यावस्था तथा उनके द्वारा संबंधि� वैशम पायन जी कहते हैं, राजन, अब महाराज युधिष्ठर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सात्य की और श्रीकृष्ण बैठे, तथा महाराज के दोनों ओर दो मणि पीठों पर भीमसेन और अर्जुन सुश एक और सुवर्ण जटित हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी इसी प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा विदुर धौम्य और कुरु राज धृतराष्ट्र भी अलग-अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए जहां महाराज धृतराष्ट्र थे उधर ही युयुत्सु संजय और गांधारी ने भी आसन लगाया महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृत्ति का सुवर्ण तरह-तरह के रत्न, सर्वोच्चत से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गौरस, शमी पीपल और पलाश की समिधाएं मधु घृत गूलर का स्नुवा और शंक यह सब सामग्री एकत्रित की गई फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई इसके बाद सर्वतोभद्र आसन पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बैठाकर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने पांच जन्या शंख में जल भर भरकर धर्माराज का अभिशेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राजनिशिद्रित राष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी पांच के द्वारा ही उनको अभिशेक किया। अभिशेक होते ही नकारों और महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें हजारों मोहरे दक्षिणा में दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल हो, जय हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने महाराज की प्रश आपको विजय प्राप्त हुई, आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए, यह प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव अब तक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। इसके बाद समागत सजनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंध उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज थ्रित्राश्त्र मेरे पिता हैं। हमारे लिए ये इष्ट देव के समान है। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे, वही करना चाहिए। मेरा भी सर्वदा सावधानी से इनकी सेवा करना है। यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं, तो मैं यही भिक्षा मांगता हूँ कि इनके प्रति पहले के ही समान सम्मान का भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पृथ्वी के स्वामी यही है यह सारा राष्ट्र और पांडव लोग इन्हीं के हैं। आप सब लोग मेरी यह प्रार्थना हृ इसके बाद कुरु राज युधिष्ठिर ने सभी पूर्वासियों और देशवासियों को विदा किया तथा भीमसेन को युवराज बनाया महामती विदुर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का निश्चय करने का तथा संधि विग्रह प्रस्थान स्थिति आश्रय और द्वेधी भाव इन छः बातों के निर्णय करने का अधिकार सौंपा क्या काम करना है और क इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया सेना की गणना करना उसे भोजन और वेतन देना उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया शत्रुओं के देश पर चढ़ाई करना तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की।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 धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में अन्न, धन, गौएं तथा बहु मूल्य रत्न दान किए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रोपदी को साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रोपदी कुमारों का श्राद्ध किया। प्रत्येक के उद्देश्य से उन्हो गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सेवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध संपन्न किया। अपने हिताशी संबंधियों के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, प्यावुघर तथा पोखरे बनवाए। इस प्रकार सबके औधर्व दैहिक संस्कार करके वे उनके रेणु से मुक्त हु कृतार्थता का अनुभव करने लगे, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्यों का भी सम्मान किया करते थे, जिनके पति और पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, कुरुवंश की उन संपूर्ण स्त्रियों को वे बड़े सम्मान के साथ रखते और दयालु स्वभा�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 वैशंपायन जी कहते हैं युधिष्ठिर का राज्य राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले भगवन आपकी ही कृपा नीति बल बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है कमललोचन मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं पवित्र अंतःकरण वाले ब्राह्मण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 वैकुंठधाम के अधिपति वैकुंठ अर्कशर अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही सात बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। आप ही प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रि कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र ह और यज्ञ स्वरूप है आप हंस कहलाते हैं तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं आप ही विभू तथा दामोदर हैं वाराह अग्नि ब्रहद भानु वृषभ गरुड़ ध्वज अनिक साह पुरुष शिपीविष्ट यज्ञ मूर्ति और उरुक्रम आदि आप ही के नाम हैं आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं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 और वृषकपी भी आप ही हैं आप ही सिंधु निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप त्रिवित तेज हैं। ऊपर नीचे और मध्य ये तीन दिशाएं भी आप ही हैं आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है आप सम्राट विराट स्वराट और देवराज इंद्र हैं यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है आप सर्वत्र व्यापक नित्य सत्ता रूप और निराकार परमात्मा हैं आप ही कृष्ण और कृष्णवत्तम हैं आप ही को लोग अभिष्ट साधक अश्विनी कुमारों के पिता कपिल मुनि वामन यज्ञ ध्रुव गरुड़ तथा यज्ञसेन कहते हैं आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं आप ही संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं सुभभ्रु रुपम यज्ञ सुशेन दुंदुभी गबस्ती नेमी श्रीपद्मा पुष्कर पुष्पधारी रिबू विबू अत्यंत सुख्यम और सदाचारी इन नामों से ही आपका कीर्तन किया जाता है आप ही जल निधि समुद्र ब्रह्मा पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं केशव विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वधा स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं कृष्ण आप ही इस जगत के आदि कारण हैं आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप में ही इसका प्रलय होता है विश्वयोने यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शंक, चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मन आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान कृष्ण की स्तुति की, तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। तदनंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया।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 अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूँगा। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया। उसमें बहुत सी अटालिकाएं शोभा दे रही थीं। वहाँ रत्नों का भंडार भरा था। और बहुत सी दास-दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थी महाबाहु भीम उस महल में चले गए दुर्योधन का राज महल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा पा रही थी वह भवन सोने की बंदनवारों से सजाया गया था धन और दास-दासियों से भरपूर था राजा की आज्ञा वह महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल तो दुशासन से भी सुंदर था। वह सोने और मणियों से सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दे दिया। दुर्मुख का स्वर्णमंडित महल भी कम सुंदर नहीं था। वह सहदेव को दिया गया। युयुत्सु विदुर संजय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 जन्मे जय ने पूछा, विप्रवर राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात और जो जो कार्य किए हो, उन्हें बताइए। साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। वैशम पायन जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग अपने-अपने कर्तव्य पर स्थिर किया, फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने एक-एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दान की। इसके सिवा, जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन बृहत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। गरीबों और सवाल करने वालों की भी अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गाएं, धन सुवर्ण चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए कृपाचार्य जी का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं नाना प्रकार के वस्त्र शय्या तथा आसन देकर प्रसन्न किया इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युयुत्सु का भी विशेष सत्कार किया धृतराष्ट्र गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिंत और सुखी हो गए युधिष्ठिर का भगवान श्री की आज्ञा से उनके साथ भीष्म के पास जाने का विचार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 और उनके अंग-अंग में देवया आभूषण शोभा पा रही हैं। उनका पीतांबर धारी श्याम विग्रह स्वर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ता है। वक्षह स्थल पर कौस्तुप मणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युधिष्ठिर मुस्क आपकी ही कृपा से हमने राज्य पाया है, आपकी ही दया से हम विजयी हुए और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कहीं पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उस समय वे ध्यान मगन हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवन् यह क्या? आप किसी का ध्यान कर रह यह तो बड़े आश्चर्य की बात है माधव आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं शरीर जरा भी हिलता नहीं बुद्धि तथा मन भी स्थिर है आपका यह विग्रह काट दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहा है हिलडुल नहीं रहा है जहां हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीपक की लौ कांपती नहीं एक तार जलती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 आपका न आदि है न अंत आप सबके आदि कारण है मैं आपका शरणागत भक्त हूं तथा माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले भैया बाणशय्या पर पड़े हुए भीष्म जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं इसलिए मेरा भी उनमें मन लग गया है जिन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके इसीलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने महरिशि वशिष्ठ जी से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्य अस्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, भूत भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के समान है। उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुंच गया था नर श्रेष्ठ भीष्म के स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी इसलिए आप गंगा नंदन भीष्म के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हो, हो उन सबको उनसे पूछिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता उद्गाता ब्रह्मा और अधवरियों से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों को तथा चारों आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे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 हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सात्यकी से कहा तुम रथ तैयार कराओ आज्ञा पाकर सात्यकी शिविर से बाहर निकले और दारुक भगवान श्री कृष्ण का रथ जोतकर लाओ सात्यकी के कथन अनुसार दारुक ने रथ जोतकर तैयार किया भगवान के उस रथ में सब ओर सोना जड़ा हुआ था उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुतमणियों से सजाया गया था सूर्य की किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी उसमें शयब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की इत्तिला की। भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति। राजा जन्मे जय ने पूछा, मुनीबर, बाण शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का परित्याग किया? उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की वैशंपायन जी ने कहा राजन तुम पवित्र भाव से एकाग्र एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए उस समय भीष्म जी ने ध्यानमग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे वेदों के ज्ञाता व्यास देवऋषि नारद देवस्थान वत्सय अश्मक सुमंतू जैमिनी पैल शांडिल्य देवल मैत्रेय वसिष्ठ कौशिक हारित लोमश दत्तात्रेय बृहस्पति शुक्र जयवन सनत कुमार कपिल वाल्मीकि तुम बूरु कुरु मौदगल्य परशुराम त्रणविंदु पिपलाद वायु सम्बर्त पुलह कच कश्यप पुलस्त्य क्रतु दक्ष पराशर मरिची अंगीरा काश्य गौतम गालव धौमिया वीभांड मांडव्य धौमरे कृष्णानुभौतिक उलुक मारगंडे भास्करि और पूरण ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा शम दम आदि गुणों से संपन्न थे भीष्म जी को घेरे हुए थे इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घेरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे शर्य पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्री का ध्यान करने ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। भीष्मजी बोले, मैं श्रीकृष्ण के आराधन की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम म जो स्वतः शुद्ध है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है, जो सबसे विलक्षण, हंस स्वरूप है और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वरी है, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरि परब्रह्म परमात्मा है, उनका न आदि है और न अंत, उन्हें न देवता जान प एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं, सिद्धों और बड़े-बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देव भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं। किंतु वे भगवान नारायण कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इन बातों का यथ दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में से किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। भगवान कभी नष्ट न होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुंथा हुआ है, जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। यह उन्हीं की रचना है। उन श्री हरि के हजारों मस्तक, हजारों पैर तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाओं, हजारों मुकुटों तथा हजारों मुखो वे देदीप्य रहते हैं, वे ही इस जगत के परम आधार हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं, वाक और अनुवाकों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतीपादन किया गया है, वह सत्कर्मा भगवान वासुदेव ही हैं, वे ही साम संघयक रिचाओं के परमार्थ तत्व हैं, विशुद्ध अंतःकरण में उनका नित्य निवास होता है, वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं, श्री कृष्ण, बलभद्र प्रद्युमन एवं अनिरुद्ध इन चार स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त चार दिव्या � उन्हीं की पूजा किया करते हैं भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है वे ही सबके भीतर विराजमान हैं वे सबके आत्मा सबको जानने वाले सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं जैसे अरणी अग्नि प्रकट करती है उसी प्रकार देव की देवी ने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 और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं उन उपासनिये परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए अनन्य भक्त जिन परमात्मा का यज्ञ करते हैं जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्ठाएं हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म है, सत और असत से विलक्षण है, जिनका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें ना देवता ठीक ठीक जानते हैं, अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता असुर गंधर्व सिद्ध ऋषि तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि है जो जन्म मरण से परे स्वयं भू एवं सनातन देवता है तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि की पहुंच के बाहर है उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सुवर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संघारक हैं। एक होने पर भी जिन्हें अदिति देवी ने अप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 और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा है, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चंगुल से छूट जाता है, उन गैर रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओक्त नामक ब्रह्मत्यग्यो के समय, अग्न्याधान काल में तथा महायाग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्वन करते हैं, उन वेद भग यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय है पांच प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है गायत्री आदि सात छंद ही जिसके साथ तंतु हैं उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है चार दो पांच और दो अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है जो यजहु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष है गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अव्यव है यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा रथंतर और बृहत् नामक साम ही जिनकी सांतवना भरी वाणी है उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है जो हजार वर्षों में पूर्ण होने वाले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 जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञमय वाराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के हजार पनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जिनका सारा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 जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रग्यों के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जो जाग्रत, स्वप्न और सुशुभति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत सोलह विकारों से आवरित होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, संख्या मत के अनुयाई, जिन्हें और उनसे निर्लिप्त सत्रवा तत्व मानते हैं उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है जो नींद को जीत कर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य पुण्यकाक्षेय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के एक हजार युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलय कालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणिय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 वह ब्रह्मांड कमल, जिन पुंडरीकाश भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है, जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकार्नव हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ल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 ब्राह्मण जिनके मुख हैं संपूर्णक क्षत्रिय जाती भुजा है वैश्य जंघा एवं उदर है और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं उन चातुर वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है अग्नि जिनका मुख है स्वर्ग मस्तक है आकाश नाभि है पृथ्वी पैर है सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान हैं जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं, और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वे दर्शन में बताए हुए रूप, रस आदि गुणों के द्वारा आक्रिष्ट हो, जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो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 उन दर्पर रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है, जिन्हें ना देवता ना गंधर्व ना दैत्य और ना दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं। उन सुक्षम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाभ के रूप में रसा में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है, जो इस श्रृंष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्न मय आदि पांच कोशों में स्थित अंतर्तम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात् विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष ज उन ज्ञान स्वरूप पर को प्रणाम है, जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब और व्याप्त हो रही हैं, तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो झटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं, तथा जिन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 और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्युओं के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्का� जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है, सब ओर व्यापक हो रहे हैं, और सर्व मै हैं, उन सर्वआत्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप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 आप सबके जन्म दाता और संघार करता है। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है, उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोग आपक तीन आप सनातन पुरुष हैं, दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य है, आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के सातों लोकों को व्याप्त कर रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सामली है, शरीर पर पिताम्बर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी चि�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 किंतु श्रीकृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता, जिन्होंने श्रीकृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्रीकृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्रीकृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं, जैसे म अग्नि में मिल जाता है, जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा ग्रह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भवर से पार उतारने के लिए काट की नाव के समान है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता ह� उन सचिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है हरि ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए रह खर्च के समान है संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषधि के तुल्य है तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं जैसे सत्य विष्णुमय है जैसे सारा संसार विष्णुमय है जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूं और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूं जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए जो विद्या अर्थ तप के जन्म है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 भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाए कहकर उन्हें प्रणाम किया भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया तो वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री की स्तुति की फिर वे धीरे-धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, जी का भक्ति भाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे श्री दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे तीसरे पर भीम नकुल तथा सहदेव ये तीनों भाई सवार थे कृपाचार्य युयुत्सु और संजय भी अपने-अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नता उसे सुनते जा रहे थे कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे परशुराम जी का चरित्र वैशमपायन जी कहते हैं तदनंतर भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर शेष पांडव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नగరकार विशाल रथों से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, रास्ते में चलते चलते भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को परशुराम जी का पराक्रम सुनाने लगे। राजन, ये जो पांच सरोवर दिखाई पड़ते हैं, रामहित के नाम से प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी ने 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संघार करके इन कुंडों को उनके खून से भरा था। यदुनाथ जब परशुराम जी ने पूर्व काल में इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए क्योंकि वेद शास्त्र भी आपसे बढ़कर नहीं है वैशंपायन कहते हैं राजन राजा युधिष्ठिर के इस श्री कृष्ण ने वह घटना जैसे घटित हुई थी सब उन्हें कह सुनाया। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मैंने महारिशियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है, वह सब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में एक जहनु नामक राजा हो गए हैं, उनके पुत्र का नाम था अज। आज से बलाकाशव का जन्म हुआ और बलाकाशव के पुत्र का नाम कुशिक हुआ कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की इससे साक्षात इंद्र ही उनके यहां पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए उनका नाम पड़ा गाधी राजा गाधी के एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती राजा ने भृगु नंदन ऋचीत मुनि के साथ अपनी उस कन्या का ब्याह कर दिया सत्यवती बड़े आचार विचार से रहती थी उसकी शुद्धता देखकर ऋचीत मुनि बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने सत्यवती को तथा राजा गाधी को पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया और अपनी उस पत्नी को बुलाकर कहा কল্যাणी यह दो तरह का इनमें से यह तो तुम स्वयं खा लेना और यह दूसरा अपनी माँ को खिला देना। इससे तुम्हारी माता के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बड़े-बड़े क्षत्रियों का संघार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया गया है, इसको ख तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक उत्पन्न करोगी जो मन पर काबू रखने वाला तपस्वी तथा धैर्यवान होगा पत्नी को इस प्रकार समझाकर तपस्या में लगे रहने वाले ऋचिक मुनि वन में चले गए इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ ऋची के आश्रम पर आए सत्यवती उस समय दोनों चरू हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ माता के पास पहुंची और उसके पति ने जो कुछ कहा था वह सब प्रसन्नता पूर्वक उसने अपनी माँ को सुना दिया उसकी माता ने भूल से अपना चरू तो सत्यवती को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया तदनंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करने वाला ग उसकी अवस्था देख ऋचिक मुनि ने कहा कल्याणी मैंने तुम्हारे चरु में ब्राह्मण का महान तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियों का संपूर्ण तेज रख दिया था किंतु अब चर्मों के बदल जाने से ऐसी बात नहीं होगी तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय सत्यवती कांप उठी उसने पति के चरणों पर मस्तक रख कर कहा भगवन अब ऐसी बात न कहिए मुझे ब्रह्मनत्व से रहित पुत्र पाने का आशीर्वाद ना दीजिए रिचीक ने कहा কল্যাणी मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र हो यह भयंकर कर्म करने वाला बालक तो चरों बदल जाने के कारण ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। सत्यवती बोली, मुनीमर, आप तो इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों की श्रृश्टि कर सकते हैं। फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है? मुझे तो वही पुत्र दीजिए, जो शांत हो, सरल हो। मेरा पोत्र भले ही उग्रस्वभाव का हो जाए, किंतु पुत्र तो मैं ऋचीक ने कहा, भद्रे, अच्छी बात है। तुमने जो कहा, वैसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया, जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणों गुणों से संप और ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए जमदग्नि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया वही परशुराम जी थे वे संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए वे ही क्षत्रिय कुल का संघार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हुए उन्होंने गंधमादन पर्वत पर महादेव को उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। संसार में इनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा कृतवीर्य के एक अर्जुन नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हे हे वंशीक्षत्रियों का स्वामी था। उसने दत्तात्रेयजी की कृपा से हजार बाहें प्राप्त की थ वह महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ में यह संपूर्ण पृथ्वी, जिसे अपने बाहु बल से जीता था, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक बार अग्नि देव ने उससे भिक्षा मांगी, और उसने अपनी हजारों भुजाओं के पराक्रम का भरोसा करके उन्हें भिक्षा दे दी। उसके बाणों के अग्रभाग से नगरों देशों तथा गोशालाओं को जलाकर भस्म कर डाला हवा का सहारा पाकर अग्नि का प्रचंड वेग बढ़ता जाता था और वे हे हे राज को साथ लेकर जंगलों और पर्वतों को जला रहे थे उन्होंने महात्मा आपव मुनि के सूने आश्रम को भी जला दिया इससे आपव ने रोष में भरकर अर्जुन को इस प्रकार श्राप दिया तुमने मेरे इस जंगल को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को राम जी काट डालेंगे। अर्जुन ने उस शाप पर ध्यान नहीं दिया उसके पुत्र बहुत बली थे वे घमंडी और क्रूर भी थे शाप वश वे ही अपने पिता के वध में कारण बने एक दिन वे जमा की गाय के बछड़े क कार्तवीर्य अर्जुन को इसका कुछ भी पता नहीं था उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ उसी में परशुराम जी ने रोष में भरकर अर्जुन की भुजाओं को काट डाला फिर बछड़े को लेकर वे अपने आश्रम पर चले आए अर्जुन के पुत्र बड़े मूर्ख थे वे सब मिलकर जमत दग्नि के आश्रम पर गए उस समय परशुराम जी समिधा और कुश लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे अर्जुन के पुत्रों ने मौका पाकर भाले से जमे का मस्तक काट गिराया परशुराम जी जब आश्रम पर आए तो पिता के वध से उन्हें बड़ा अमर्श हुआ उनके क्रोध की सीमा न रही उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर देने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया और सबसे पहले है हयों पर ही धावा किया। राम जी ने पराक्रम करके कार्तवीर्य के समस्त पुत्रों और पत्रों का अंत कर दिया और हजारों हैहे है वंशीक शत्रियों का सफाया कर डाला। फिर पृथ्वी को शत्रियों से सुनी करके उन्होंने इसे खून से गीली कर दिया। उस समय सैकड़ों शत्रिये मरने से बच गए थे। वे ही धीरे-धीरे बढ़क महापराक्रमी भूपाल हुए तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाया और क्षत्रियों के बालकों तक को मार डाला अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे रह गए थे पर उनमें से भी जो जन्म लेता उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे उस समय कुछ ही क्षत्रियें नारियां अपने गर्भ को बचा सकी इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यह पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी तब शेष क्षत्रियों की जीवन रक्षा के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा राम तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ अब मेरे राज्य में कभी निवास न करना यह सुनकर परशुराम चले गए समुद्र ने उनके लिए जगह खाली कर दी जो शूर पारक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसे अप्रांत भूमि भी कहते हैं कश्यप जी ने परशुराम की दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और स्वयं भी वन में चले गए उस समय कोई बलवान रक्षक न होने के कारण सब ओर अराजकता फैल गई बलि दुर्बलों को सताने लगे ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रही, काल क्रम से पापियों का प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी कष्ट पाने लगी। अत्याचार से पीड़ित हो, यह वसुधा रसा तल में धसने लगी। यह देख कश्यप जी ने अपने उरुओं से सहारा देकर इसे रोका, इसलिए यह उर्वी कहलाने लगी। तब इस पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए कश्यप जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा ब्रह्मन मैंने बहुत से हैहे है वंशी क्षत्रियों को स्त्रियों में छिपा रखा है वे मेरी रक्षा करें उनके सिवा पुरोवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है जिसे रिक्षवान पर्वत पर रीछों ने पालकर बड़ा किया है इसी तरह महर्षि पराशर ने दयावश राजा सोदास के पुत्रों की जान बचाई है। राजा शिवी का भी एक तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपती। उसे वन में गौओं ने पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा प्रतरदन का पुत्र वत्स भी जीवित है, जिसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है। दिवि के पुत्र को महर्षि गौतम ने गंगा तट पर छिपा रखा है। महान तेजस्वी ब्रह्दरत्पी जीवित है, जिन्हें ग्रहधरकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया है, तथा मरुत के वंश में उत्पन्न हुए बहुत से क्षत्रिय बालकों की समुद्र ने रक्षा की है। ये राजपूत बालक भिन्न-भिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। यदि ये मेरी रक्षा करें, तो मैं स्थिर रह सकती हूँ। इन बे� परशुराम जी के द्वारा युद्ध में मारे गए हैं मैं धर्म की मर्यादा को लांगने वाले क्षत्रिय द्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती धार्मिक पुरुष के संरक्षण में ही रहूंगी आप शीघ्र इसका प्रबंध कीजिए पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर कश्यप ने ऊपर बताए हुए राजकुमारों को भिन्न-भिन्न स्थानों से एकत्रित और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न देशों के राज्य पर अभिशिक्त कर दिया। आज जिनके वंश कायम है, ये उन्हीं के पुत्र पोतरों में से हैं। राजन, आपके प्रश्न के अनुसार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। इसी प्रकार ये बातें हुई थीं। श्री कृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा, भीष्म द्वारा श्री कृष्ण की स और श्रीकृष्ण का भीष्म से धर्मो उपदेश के लिए कहना वैशम्पायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार बातें करते हुए श्रीकृष्ण और युधिष्ठर जहां भीष्म जी बाण शैया पर सोए हुए थे उस थान पर जा पहुँचे वह पावन प्रदेश ओगवती नदी के तट पर था दूर से ही भीष्म जी को देखकर श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठर अन्य चारों पांडव और कृपाचार्य आदि सब लोग अपने-अपने रथ से उतर पड़े और जहां ऋषियों की मंडली बैठी थी वहां आए उन सब लोगों ने पहले व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया फिर वे भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओर से घेरकर बैठ गए तदनंतर श्री कृष्ण ने इस प्रकार बातचीत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 भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। प्राणियों का संघार कब होता है? धर्म का क्या पल है और कब उसका उदय होता है? ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं क्योंकि आप धर्म के भंडार हैं। आप एक समृद्धि राज्य के अधिकारी थे। आपके शरीर में ना तो कोई कमी थी ना किसी तरह का रोग था। आप पूर्ण और हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे, तो भी मैं आपको उधर रेता ही देखता हूँ। मैंने तीनों लोकों में सत्यवादी, धर्म परायण, शूरवीर तथा महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं सुना है, जो बाणों की शैया पर सोकर अपने तपोबल से शरीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्युओं को रोग देने में सफल हो सका हो। तात, सत्य, तप, दान और यज्ञों के आचरण में, वेद, धनुर्वेद और नीति शास्त्र के ज्ञान में और कोमलता का बर्ताव, बाहर भीतर की शुद्धि, मन और इंद्रियों का दमन तथा संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में, मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथी क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 इस पृथ्वी पर आपके समान गुणों से युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं देखा है और ना सुना ही है आप अपने संपूर्ण गुणों के कारण देवताओं से भी बढ़ चढ़कर हैं और अपनी तपस्या से चराचर लोकों की सृष्टि करने में समर्थ हैं इसलिए आपसे एक निवेदन है यह पांडु नंदन युधिष्ठिर अपने कुटुंबियों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 उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए राजन युधिष्ठिर के हृदय में जो शोक उमड़ उठा है, उसे आप अपनी बुद्धि से शांत कीजिए। श्रीकृष्ण की ये बातें सुनकर भीष्म ने तनिक सिर उठाया और हाथ जोड़कर स्तुति करना आरंभ किया। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के कारण �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 तीनों लोकों में व्याप्त हुए आप परमेश्वर को नमस्कार है और तीनों लोकों से परे विराजमान आप प्रभु को प्रणाम है। योगीश्वर आप ही सबको शरण देने वाले हैं आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम आपने मेरे संबंध में जो बातें कहीं हैं उनके ही प्रभाव से मैं तीनों लोकों में वर्तमान आपके दिव्य भावों को देख रहा हूं।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 आपका अलसी के फूल के समान श्याम बिग्रह पितांबर पहने रहने से बिजली सहित मेघ के समान जान पड़ता है। कमल के समान नेत्रों वाले देव श्रेष्ठ श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति पाना चाहता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो। वह उपाय आप ही सोचिए। श्री कृष्ण ने कहा पुरुष श्रेष्ठ मुझमें आपकी पराभक्ति है इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है भारत आप मेरे भक्त तो है ही आपका स्वभाव भी बहुत सरल है साथ ही आप जितेंद्रिय तपस्वी सत्यवादी, दानी तथा परम पवित्र हैं इसलिए आप अपनी तपस्या के बल से मेरा दर्शन पाने के अधिकारी हैं आपकी सेवा के लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं जहां जाकर फिर इस लोक में आना नहीं पड़ता। अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। इसके बाद आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। देखिए ये देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य र� उत्त्रयन सूर्य होने पर आपके आने की बाट जोहते हैं ज्ञानी पुरुष जिन लोकों में जाकर फिर इस संसार में नहीं आते आप भी वही जाइएगा वीरवर इस लोक से आपके चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे अतः ये सब लोग धर्म का विवेचन कराने के लिए आपके पास आए हैं इसलिए आप युधिष्ठिर को धर्म और योग की यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना वैशंपायन जी कहते हैं श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा जगदीश्वर आपकी बड़ी बांहे हैं कल्याणकारी नारायण आप अपनी महिमा से कभी चुत नहीं होते आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद में मग्न हो रहा हूं भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वह सब आपकी वेद रूप वाणी में जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृत्तान्त बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कह सकता है। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो कष्ट हो रहा है, उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है। बुद्धि काम नहीं देती। अब मुझ में कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है, विश और आपके समान ये बाण मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, बल कम होता जा रहा है, प्राण निकलने के लिए उतावले हो रहे हैं, कमजोरी के कारण जीप तालों में सट जाती है, ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ? भगवन् आप मुझ पर प्रसन्न होइए, क्षमा कीजिए मैं कु आपके पास धर्मों उपदेश करते समय ब्रह्मस्पति को भी हिचक हो सकती है? मेरी तो विसात ही क्या है? मुझे ना दिशाओं का ज्ञान है, ना आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है। केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूं। इसलिए आप ही जिसमें धर्म का हित हो, वह बात बताइए। क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र ह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 बाणों के प्रहार से होने वाले कष्ट के विषय में जो कहा है उसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ उसे स्वीकार कीजिए अब से आपको न ग्लानी होगी ना मूर्छा ना दाह होगा ना रोग भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा आपके अंतह करण में सब प्रकार के ज्ञान भासित होंगे आपकी बुद्धि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 इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से संसार बंधन में पड़ने वाले जीवों का भी साक्षात्कार कर सकेंगे वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर व्यास आदि संपूर्ण महर्षियों ने ऋग यजुह और सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री का पूजन किया आकाश से फूलों की वर्षा हुई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 इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगों द्वारा सम्मानित हो कल फिर मिलेंगे ऐसा कहकर तुरंत अपने-अपने स्थान को चले गए तत्पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने भी भीष्म से जाने की आज्ञा ली और सब के सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए फिर चतुरंगिणी सेना के साथ वे लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए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 भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे, जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई, तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने लगे। इतने ही में स्तुति और पुराणों के ज्ञाता मनुष्य वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। शंख और मृदंगों की ध्वनि होने लगी, मीना और बांसुरी का मनोरम स्� राजा युधिष्ठिर के महल में भी मांगलिक गाने बजाने होने लगे इधर भगवान श्री कृष्ण ने शय्या से उठकर प्रातः स्नान किया फिर गूह्य गायत्री मंत्र का जप करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया तप पश्चात चारों वेदों के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गायें दान की फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके सात्यकी को आज्ञा दी। युयुधान राज महल में जाकर पता तो लगाओ क्या राजा युधिष्ठर जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए? श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकी तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे, राजन भगवान श्रीकृष्ण भीष्मजी के निकट चलने के लिए तैयार केवल आपकी बाट जोते जो हैं, अब आप जो उचित समझें, वही करें। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, धनंजय मेरा रथ जोतकर तैयार कराओ। आज सेना साथ नहीं जाएगी, सिर्फ हम लोगों को ही चलना है। आगे चलने वाले लोगों को भी आज रोक देना चाहिए। आज से भीष्मजी धर्म के गुड़ रहस्यों का उपदेश करें तथे जिनकी उसे सुनने में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ में नहीं जुटाना चाहता। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर अर्जुन ने वैसा ही प्रबंध किया। उन्होंने आकर सूचना दी, महाराज का रथ तैयार है। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथ पर सवार हो श्रीकृष्ण के भवन पर गए। उनक सात्यों की सहित श्री कृष्ण भी रथ पर सवार हुए रथ पर बैठे ही बैठे सबने एक दूसरे से पूछा रात कुशल से बीती है ना फिर परस्पर वार्तालाप करते हुए सब के सब कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए और जहां भीष्म जी बाणशय्या पर शयन कर रहे थे वहां जा पहुंचे जाते ही सब लोग रथ से उतर पड़े और अपने दाहिने ऋषियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करने लगे तदनंतर सबके साथ राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दर्शन किया श्री और भीष्म जी की बातचीत तथा भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का प्रश्न करने के लिए तैयार होना जनमेजय ने पूछा महामुने जब पांडव बाण शैया पर सोए हुए भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए उस समय क्या-क्या बातें हुईं सब मुझे बताइए वैशंपायन जी ने कहा राजन उस समय वहां नारद आदि महर्षि तथा बहुत से सिद्ध भी पधारे थे महाभारत युद्ध में जो मरने से बच गए थे वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र कृष्ण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 उन सबको ये पूर्ण रूप से जानते हैं, ये वृद्ध हो गए हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकों में जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनसे अपने मन की शंकाएं पूछें। नारद जी के ऐसा कहने पर सब राजा लोग भीष्म जी के निकट आ गए, किंतु किन्हीं को उनसे कुछ पूछने का साहस ना हुआ, सब एक दूसरे का म तब पांडु नंदन युधिष्ठर ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन आपके सेवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिए। तात हम लोगों में तो आप ही सबसे बड़े धर्मग्यो हैं। युधिष्ठर के यों कहने पर भगवान श्रीकृष्ण ने भीष्म जी से पूछा, राजेंद्र आपकी रा� अब तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होगा सब प्रकार के ज्ञान भासित हो रहे हैं ना अब आपके हृदय में दुख तो नहीं है मन की घबराहट दूर हो गई ना भीष्म जी ने कहा वासुदेव मेरे शरीर की जलन मन का मोह थकावट विकलता शोक और रोग ये सब आपकी कृपा से तत्काल दूर हो गए थे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 मैं देश, जाति और कुल के धर्मों से भी अपरिचित नहीं हूँ। चारों आश्रमों के धर्मों में जो तत्व है, वह भी मेरे मन में स्पुरित हो रहा है। इस समय संपूर्ण राज धर्मों को भी मैं जानता हूँ। जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बातें हैं, उन सब मैं वर्णन करूँगा। आपकी कृपा से अब म आपके ध्यान से मेरा बल इतना बढ़ गया है कि अब मैं जवान सा हो गया हूँ। आपके प्रसाद से मुझ में अब कल्याणकारी उपदेश देने की शक्ति हो गई है तो भी मैं पूछता हूँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिर को कल्याण का उपदेश क्यों नहीं देते श्री कृष्ण ने कहा भीष्म यश और श्रेया की जड़ मैं ही हूं संसार में जो भी सत असत पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं अतः मैं तो यश से परिपूर्ण हूँ ही अब आपके यश को बढ़ाना है इसलिए मैंने आपको प्रचुर बुद्धि प्रदान की है राजन जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संपूर्ण लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी युधिष्ठिर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 जो प्रश्न करने पर भी उपदेश नहीं देता, उसको बड़ा दोष लगता है। अतः जिज्ञासु भाव से पूछने पर आप इन लोगों को अवश्य ही उपदेश करें। वैशम पायन जी कहते हैं, राजन, श्रीकृष्ण की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी बोले, गोविंद, आपके प्रसाद से इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणी में भी बल आ ग अब धर्मात्मा युधिष्ठर मुझसे धर्म विषयक प्रश्न करे, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा। जिनमें धैर्य, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सदा वर्तमान रहते हैं, जो संबंधियों, अतिथियों, सेवकों तथा शरणागतों का सदा सम्मान करते हैं सत्य, दान, शूर्ता, शांति, दक्षता तथा स्थिरता आदि समस्त सदगुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं, जो कामना से, क्रोध से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के लोप से भी कभी अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेदा अध्ययन और धर्म में जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्होंने शास्त्रों का रहस्य श्रवण किया है, तथा जो नित्य �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 उन सबको इन्होंने बाणों से विदर्भ किया है। इसी डर से आपके पास नहीं आते हैं। जी बोले, श्रीकृष्ण, जैसे दान, अध्यन और तप यह ब्राह्मणों का धर्म है। उसी प्रकार युद्ध में विपक्षी के शरीर को मार गिराना भी शत्रियों के लिए धर्म ही है। ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरु, संबंधी तथा � कोई भी क्यों ना हो, यदि वह असत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो युद्ध में उसे मार डालना धर्म ही है। गुरु भी यदि लोभ से फसकर पाप का साथ देता हो और अपने नियत आचार का त्याग कर चुका हो, तो उसे जो युद्ध में मार डालता है, वह क्षत्रिय धर्मग्या ही है। जो लोभवश धर्म की सनातन मर्यादा पर दृष्� उसको युद्ध में मारने वाले क्षत्रिय को धर्मज्ञ ही समझना चाहिए युद्ध में खून की नदी बहा देने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है संग्राम में शत्रुओं के ललकारने पर क्षत्रिय के लिए लड़ना अनिवार्य हो जाता है मनु ने कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक स्वर्ग प्रदान करने वाला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 वो पूछो युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म का उनसे राजोचित शिष्टाचार का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों की आज्ञा लेकर प्रश्न किया युधिष्ठिर बोले पितामह धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है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 राज धर्मों का ही निरोपन कीजिए क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं हम सब लोगों को आप ही से शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी बुद्धि में आपको सर्व श्रेष्ठ मानते हैं भीष्म जी ने कहा मैं महान धर्म को विश्व विधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्राह्मणों सनातन धर्मों का वर्णन कर रहा हूं। युधिष्ठिर, अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राज धर्मों को तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो, उसको भी पूर्ण रूप से सुनो। कुरुश्रेष्ठ, राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना, उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिए बहुदेवताओं का विधिवत पूजन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 दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि आरंभ किया हुआ काम खराब हो जाए, तो इसके लिए मन में दुख ना मनाना, अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना, यही राजाओं की प्रधान नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज़ राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं ह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 प्रसन्न मुख और बहुत देने वाला है, वह कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। कुरुनंदन सदा कोमल वर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरता पूर्ण शासन करने वाले से भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। इसलिए तुम्हें समय कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए, � तुम ब्राह्मणों को कभी दंड न देना इस विषय में मनु जी ने दो श्लोक कहे हैं उनका भाव तुम्हें अपने हृदय में सदा धारण किए रहना चाहिए अग्नि जल से क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है इन सबका तेज दूसरी जगह काम देता है मगर अपने को उत्पन्न करने वाले कारण में जाकर शांत जब लोहा पत्थर पर मारा जाता है, आग पानी पर लगाई जाती है, और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो वे तीनों ही दुर्बल पड़ जाते, दुख उठाते हैं। यह सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोगों को हानि पहुंचाने लगे।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 उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की जो रक्षा करता है, वही धर्मग्यो है। आत्ताई को मारने से वह धर्म का नाशक नहीं माना जाता। क्रोध में भरे हुए आत्ताई को तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है। इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे, तो उसे देश निकाले का ही दंड देना चाहिए।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 नौकर लोग अधिक मुह लगे हो जाने से मालिक का अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उलंघन करने लगते हैं। यही नहीं वे राजा पर भी हुकुम चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जाल साज़ी करके राजकार्य में भीगने डाला करते हैं। बनावटी आज्ञा पत्र निकालकर राजा के सारे राज्यों को चूस लेते हैं, रनवास के पहरेदारों से मिलकर अंतहपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं, यहां तक कि स्वामी के निकट निरलज्जता का व्यवहार करते और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं, हसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाक भित्तियाँ गण उसकी अवहेलना करने लगते हैं तथा उसकी सवारी में रहने वाले हाथी, घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं। आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं, राजन आपसे इस काम का होना कठिन है। आपका यह बर्ताव बुरा है। राजा को कुपित होते देख ह और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते राजकीय गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उसकी आज्ञा को अवहेलना पूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने खाने नहाने और चंदन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 कि राजा तो हमारे ही हाथ में है, उस पर हमारा ही हुक्म चलता है। युधिष्ठिर, राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है, तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। राजा के नीति पूर्ण बर्ताव का वर्णन, भीष्मजी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को उद्योगी होना चाहिए। जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है, उस राजा की प्रशंसा नहीं होती। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक है, जिसका भाव इस प्रकार है: जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजाओं से लड़ाई न करने वाले राजा और घर न छोड़ने वाले ब्राह्म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 नगर के लोगों का हित करने की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी त्याग कर दिया था उसका नाम था असमंजस वह पुरवासियों के बालकों को पकड़कर सरियों नदी में डुबा दिया करता था इसलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया अतः प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है सत्य की रक्षा और व्यवहार में सरलता भी राजोचित कर्तव्य है दूसरों का धन चौपट न करे जिसको जो कुछ देना है समय पर देने की व्यवस्था करे पराक्रमी सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे ऐसा करने वाला राजा कभी सन मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता जो मन पर अधिकार रखता है जिसने क्रोध को जीत लिया है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 विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करें राजनीति के छह गुण होते हैं संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय इन सबके गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखें यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदृश धन का भंडार इकट्ठा करे स्थान वृद्धि तथा क्षय के हेतु भूत दशवर्गों का सदा ज्ञान रखें, जिनके भरण पोषण का प्रबंध न हो, उनका पोषण करें। राजा को सदा प्रसन्न बदन रहना और हंसकर बातें करनी चाहिए, वृद्धों की सेवा करें, आलस्य और लोप को त्याग दे, सत पुरुषों के व्यवहार में मन लगावे, संतुष्ट न होने योग्य स्वभाव बनाए रखें, श्रेष्ठ पुरुषों का धन न छीने दुष्टों से धन लेकर सत पुरुषों को दान करें, स्वयं दंड और कर ले, तथा दूसरों को भी दान दे, मन को वश में रखें, समय पर दान करें और सदा शुद्ध सदाचारी रहें। जो शूरवीर और भक्त हो, जिन्हें दुश्मन फोड़ न सकें, जो कुलीन, निरोग और शिष्ट हो, तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हो, अपने सम्� दूसरों का अपमान ना करते हो, धर्म परायण, साधु और पर्वतों के समान अटल रहने वाले हो, शास्त्रों के विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने वाले हो, ऐसे लोगों को ही सहायक बनावे, उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा दे, सिर्फ राजोचित छत्रधारण और हुकूम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 जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं वही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है जिसके राज्य में रहने वाले नागरिक न्याय अन्याय को समझते हो जिसके देश के लोग अपने धर्म कर्मों में संलग्न शरीर में आसक्ति न रखने वाले जितेंद्रिय वश में रहने वाले आज्ञापालक कलह से दूर रहने पर दान में रुचि रखने वाले हो, वही वास्तव में राजा हैं। जिस राजा के राज्य में छल, कपट, कुटनीति, माया और मात्सर्यों का सर्वता अभाव हो, उसी के सनातन धर्म का निर्वाह होता है, जो विद्वानों का आदर करता और शास्त्रीय अर्थ के चिंतन तथा परोपकारी कार्य में लगा रहता है, जो सतपुरुषों के मार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 इन छे को त्याग दे राज्य शासन के कुछ साधनों का वर्णन भीष्म जी बोले युधिष्ठिर यह प्रजा पालन समस्त धर्मों का सार है भगवान बृहस्पति जी भी इस न्याय अनुकूल धर्म की प्रशंसा करते हैं उनके सिवा भगवान विशालाक्ष तपस्वी शुक्राचार्य इंद्र दक्ष मनु भरद्वाज मुनिवर गौर और राज धर्म की रचना करने वाले अन्याने वेदवादियों ने भी प्रजा पालन की ही प्रशंसा की है अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूं गुप्तचर रखना दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना समय पर वेतन और भत्ता देना युक्ति के साथ कर लेना अन्याय से प्रजा को न चूसना सतपुरुषों से कार्य कुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिन्तन, सत पुरुषों को ना त्यागना, कुलीन मनुष्यों को पास रखना, संग्रहें योग्य धन्य आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देख भाल करना, काम करने में कष्ट का अनुभव ना करना, कोश की वृद्धि करना स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर ना रहना, पूर्ववासियों ने कोई गुट बना लिया हो, तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकों में गुटबंदी ना होने देना, अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना। और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना ये सब बातें राजधर्म की मूल है, बलवान पुरुष को अपने दुर्बल शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आग थोड़ी सी भी हो तो भी जला डालती है, और विष बहुत कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। जो राजा क्रूर होते हैं, वे अपने विशाल राजयों को काबू मे� और जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं, वे इस उच्च पद का भार नहीं संभाल सकते। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों का ही मेल रहना चाहिए। युधिष्ठर, यह मैंने तुम्हें थोड़ा सा राजधर्म सुनाया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो, हो वह पूछ लो। वैशंपायनजी कहते हैं, राजन। भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास देवस्थान अश्म, वसुदेव कृप सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे फिर कुरु श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर उनके चरण छुए और कहा दादाजी अब सूर्य अस्त होने वाला है इसलिए मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा इसके बाद श्री कृष्ण कृपाचार्य और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ब्राह्मणों को नमस्कार कर भीष्म जी की परिक्रमा की और फिर रथों पर सवार हो दृशद्वती नदी के तीर पर आए वहां स्नान तर्पण संध्यापासन और जप से निवृत्त हो वे हस्तिनापुर को चले आए ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र तथा राजा पृथु के प्रसंग का वर्णन वैष्णपायन जी कहते हैं जन्मेजये दूसरे दिन काल ही पांडव और यादव लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए वहां भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्होंने व्यासादि महर्षियों को प्रणाम किया और उनसे वे भीष्म जी के चारों ओर बैठ गए फिर परम तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का यथा योग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा पितामह लोक में जो यह राजा शब्द प्रसिद्ध हुआ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह मुझे बताने की कृपा करें जिसे हम राजा कहते हैं वह भी एक मनुष्य ही है उसके शरीर अन्य पुरुषों के समान ही है तथा जन्म मरण आदि सब गुणों में भी वह दूसरे मनुष्यों की तरह ही है फिर भी शूरवीर और सतपुरुषों से पूर्ण इस सारी पृथ्वी का वह अकेला ही क्यों पालन करता है मुझे इसका यथार्थ कारण जानने की अभिलाषा है अतः आप इसका पूरा रहस्य बताने की कृपा करें भीष्म बोले राजन सत्य युग के आरंभ में राज्य या राजा नाम की कोई चीज नहीं थी उस समय ना कोई दंड था और ना दंड देने वाला सब प्रजा आपस में धर्म के नाते ही एक दूसरे की रक्षा करती थी पीछे सब लोग मोह में पड़ गए इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेक का नाश होने से धर्म बुद्धि भी जाती रही सब लोभ में और जो वस्तुएं जिनके पास नहीं थी उन्हें पाने के लिए लालायत रहने लगे इतने ही में काम नामक एक दूसरे दोष ने उन्हें धर दबाया फिर काम के अधीन देखकर उन पर राग ने भी अपना आधिपत्य जमा दिया इस प्रकार राग के अधीन होकर वे कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए इसलिए गम्य अगम्य वाच्य भक्षिया अभक्षिया और दोष अदोष कोई भी बात उनकी दृष्टि में त्याज्य न रही। इस प्रकार मानव समाज में धर्म विपलव हो जाने से वेद भी लुप्त होने लगा और वेद का लोप होने से धर्म मर्यादा ही नष्ट हो गई। इससे देवताओं को बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने ह मनुष्य लोप में जो सनातन वेद था, उसको लोप मोह आदि दुष्ट भावों ने नष्ट कर डाला है। इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवन वेद का नाश होने से धर्म भी नष्ट हो गया है। मनुष्यों ने यज्ञ याग आदि सभी शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। इसलिए हम बड़े सनशय में पड़ गए हैं। आप हमारे लिए जो हितकर ह ऐसा कोई उपाय सोचिए, तब भू भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याण का कोई साधन सोचता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से एक लाख अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा, उसमें अर्थ, धर्म, काम, इंत्री वर्ग का वर्णन था, वह ग्रंथ त्रिवर्ग नाम से विख्यात हुआ। चौथा वर्ग मोक्ष है उसके फल और गुण इनसे पृथक हैं युधिष्ठिर इस शास्त्र में साम दान दंड भेद और उपेक्षा इन पांचों उपायों का पूरा पूरा वर्णन है भय सत्कार और धन से की जाने वाली क्रमशः हीन मध्यम और उत्तम संधियों का चढ़ाई करने के चार प्रकार के अवसरों का तथा अर्थ धर्म और काम के विस्तार का भी इसमें अच्छी तरहा निरूपण किया गया है। इसके सिवा इसमें प्रकट और गुप्त सेनाओं का भी विवेचन हुआ है। इनमें प्रकट सेना आठ प्रकार की है और गुप्त के अनेकों भेद हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बेगार में पकड़े हुए लोग, नौका, दूध और युद्ध संबंधी आवश्यक बातों का � ये प्रकट सेना के आठ अंग हैं यही नहीं इसमें मार्ग के गुण भूमि के गुण रथ हाथी घुड़सवार और पैदल सेना को पुष्ट करने के अनेकों उपाय तरह-तरह की व्यूह रचना अनेकों प्रकार के युद्ध कौशल युद्ध करने की और उससे निकल भागने की रीतियां तथा शास्त्रों की रक्षा के उपाय भी बताए गए हैं दूध की शक्ति से होने वाली राष्ट्र की वृद्धि शत्रु मित्र और तटस्थों के विभाग बलवानों के नाश और अवरोध शासन संबंधी अनेकों सूक्ष्म कार्य मल्ल क्रीड़ा और शस्त्र संचालन की विधियां जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध न हो उनका पालन और उनकी देखरेख सुपत्र को दान देना व्यसनों से बचना राजा सेनापति के लक्षण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण-दोष, अपने आश्रितों की आजीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद से बचना, जो वस्तु मिली ना हो, उसे पाना और प्राप्त वस्तुओं की वृद्धि करना, बढ़ी हुई वस्तु सुपात्रों को दान करना, धर्म के लिए धन लगाना। तथा भोग और दुख निवृत्ति में भी धन का उपयोग करना। इन सब बातों का इस शास्त्र में वर्णन हुआ है। काम और क्रोध से होने वाले दस उग्र व्यसनों का भी इसमें उल्लेख है। नीति शास्त्र के आचार्यों ने मृग्या, द्योत, मध्यपान और स्त्री प्रसंग ये चार काम जनित तथा वाणी की कटुता, उग्रता, मारपीट शरीर को कैट कर लेना, त्याग देना और आर्थिक खाने पहुँचाना, ये छह क्रोध से होने वाले व्यसन बताए हैं। तरह तरह के यंत्र और उनकी क्रियाओं को, शत्रु के राष्ट्र को पीड़ित करने का तथा उसकी सेना पर चोट करने और उसके निवास थानों को नष्ट करने का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। पुरानी इमारतों और व खेती बारी की विधि, सेना की सामग्री, कवच धारण और कवच आदि बनाने की विधि, ये सब बातें इस शास्त्र में बताई गई हैं। ढोल, नगाड़े, शंख और दुंदुबी आदि रंगवादियों को बजाना, मनी, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास-दासी और सुवर्ण, इन छह पदार्थों को प्राप्त करना। तथा शत्रुओं की इन छः चीजों का नाश करना, नए जीते हुए प्रांत में शांति स्थापित करना, सत पुरुषों का सत्कार, विद्वानों के साथ मेल जोल बढ़ाना, दान और होम की विधि, भोजन की व्यवस्था, सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, अकेले होने पर भी उठने बैठने की रीति, सत्यता, मधुर भाषण, तथा उत्सव और समाज आदि के अफसर पर होने वाली घरेलू बातें इन सभी का इस शास्त्र में निरूपण हुआ है। देश, जाति और कुल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों के लक्षण और इन्हें प्राप्त करने के उपाय तथा जिन साधनों से मनुष्य का आर्य धर्म से पतन ना हो उन सभी का इसमें वर्णन है। इस नीति शास्त्र की रचना हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी बोले, यह दंड नीति नाम से विख्यात विद्या तीनों लोकों में विद्यमान है, वास्तव में दंड से ही राज व्यवस्था चलती है, यह दंड नीति छः गुनों से युक्त है, महात्माओं मे� इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का विचार है। तब सबसे पहले भगवान शंकर ने उस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। उन्होंने जीवों की आयु घटती देख उस शास्त्र को संक्षिप्त किया। यह ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया। इसे इंद्र ने ग्रहण किया। इसमें कुल दस अध्याय थे। फिर भगवान इंद्र ने भी � और इसमें केवल पांच हजार अध्याये रह गए, तब यह ग्रंथ बाहु कहलाया। इसके बाद ब्रह्मस्पति जी ने इसे तीन सहस्त्र अध्यायों में संकुचित कर दिया, यह ग्रंथ बाहरस्पत्या नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर योगाचार्य शुक्रजी ने इसे संक्षिप्त करके एक अध्यायों में रचा। इस प्रकार महर्षियों ने मनुष्य की आयु का हास होते देखकर लोक हित की दृष्टि से इस शास्त्र को बहुत ही संक्षिप्त कर दिया। इस नीति शास्त्र की रचना के बाद मृत्युओं की मानसी पुत्री सुनीता से राजा अंग के द्वारा वेन का जन्म हुआ। वह रागद्वेष के अधीन होकर प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगे। यह देखकर वेदवादी मुनि जनों ने उसे अभिमंत्रित कुशाओं से मार डाला, फिर देश में अराजकता फैली देखकर उन्होंने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक इंद्र के समान रूपवान पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर पर कवच सुशोभित था, कमर में तलवार लटक रही थी और कंधे पर धनुष बांध थे। वह वे वेद वेदांगों का ज्ञात और धनुर्विद्या में पारंगत था। उस वेन पुत्र ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मुनीगण मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सुक्षम बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए? यह ठीक-ठीक बताइए। देवता और महारिषियों ने कहा, जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े, उसी को निशंक होकर करो। प्रिये और प्रिये की परवाह न करके सब जीवों के प्रति समान भाव रखो, काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर से ही नमस्कार कर दो। सर्वदा धर्म पर दृष्टि रखो और जो मनुष्य धर्म से विचलित होता दिखाई दे, उसका अपने बाहु बल से दमन करो। विन ने कहा, महानुभावो, ब्राह्मण तो मेरे लिए सर्वदा वंदनिये हैं। उन्हें मैं दंड ना दे सकूंगा। मुनियों ने कहा, ठीक है। अब वेद निधि भगवान शुक्राचार्य उसके पुरोहित बने और बाल खिल्लियों ने मंत्री का कार्य संभाला। यह वेन पुत्र पृथु विष्णु भगवान से आठवीं पीढ़ी पर था। सुनते हैं, पृथु के समय पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ही पत्थर ढलवा कर � कहते हैं भगवान विष्णु इंद्र देवगण प्रजापति ऋषि और ब्राह्मण इन सबने मिलकर पृथ्वी का अभिषेक किया था स्वयं पृथ्वी देवी भी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी समुद्र हिमालय और इंद्र ने उन्हें अक्षय धन दिया था और यक्ष और राक्षसों के स्वामी भगवान कुबेर ने भी बहुत धन राशि भेंट की थी। युधिष्ठर राजा पृथ्वी के संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल प्रकट हो गए। उनके राज्य में बुढ़ापा, दुष्काल, आधी व्याधि तथा सर्प, चोर या आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का भय नहीं था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे, उसका जलस्थिर हो जाता था। तथा पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वी से सत्रह प्रकार के धान्य दुहे थे। महात्मा पृथु ने इस लोक में धर्म की वृद्धि की थी और सारी प्रजा का रंजन किया था। इसलिए वह राजा नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मणों का क्षति से त्राण करने के कारण वह क्षत्रिय हुआ। तथा उसने धर्मानुसार � इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। स्वयं भगवान विष्णु ने उनके विषय में ऐसी मर्यादा कर दी थी कि राजन कोई भी पुरुष तुम्हारी आज्ञा का उलंघन नहीं करेगा, तुमसे बढ़कर नहीं होगा। राजा पृथ्वी के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु का आवेश था, इसी से सारा संसार उन्हें देवता की तरह मानकर उनके सामने इसलिए गुप्त चरों के द्वारा प्रजा की गतिविधि पर दृष्टि रखकर तुम्हें सर्वदा उसका दंड नीति के अनुसार पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो, उसके साथ मिलकर कोई शत्रु तुम्हारा पराभव कर दे। राजा यदि शुभ कर्म करता है, तो वह प्रजा के भले के लिए ही होता है। उसके देवी गुनों के सेवा और ऐसा क्या कारण हो सकता है? जिससे सारा देश एक व्यक्ति के अधीन रहे राजा भी अन्य मनुष्यों के समान ही है तो भी यह सारा लोक उस एक की ही आज्ञा में बंधा रहता है राजा के दंड का बड़ा महत्व है उसी के कारण सारे राष्ट्र में नीति और न्याय का आचरण होता है युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के इस नीति शास्त्र में पुराणों के आविर्भाव महाऋषियों की उत्पत्ति तीर्थों के वंश नक्षत्रों के वंश चारों आश्रम चार प्रकार के होत्र कर्म चारों वर्ण चार प्रकार की विद्या इतिहास वेद न्याय तप ज्ञान अहिंसा सत्य और असत्य वृद्ध जनों की सेवा दान शौच सजगता और दया इन सभी विषयों का वर्णन है अधिक क्या जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है उस सभी का इस ब्रह्मा जी के शास्त्र में उल्लेख है भरत श्रेष्ठ इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया अब बताओ और क्या कहूं राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी का चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धर्म सुनाना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा पितामह चारों वर्ण चारों आश्रम और राजाओं के कौन-कौन से धर्म माने गए हैं इनका अलग-अलग वर्णन कीजिए ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों को करने से राजा पुरवासी तथा राज सेवकों का अभ्युदय होता है राजा को किस प्रकार के कोष दंड दुर्ग सहायक मंत्री रित्विक, पुरोहित और आचार्यों को त्याग देना चाहिए आपत्ति काल आने पर किस प्रकार के लोगों में विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की पूरी पूरी चौकसी रखनी चाहिए भीष्म जी बोले धर्म की महिमा महान है अतः मैं धर्म को धर्म के विधाता भगवान कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूं अक्रोध सत्य भाषण धन को बांटकर भोगना क्षमा अपनी स्त्री से संतान शौच और द्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तियों का पालन करना, ये नौ धर्म सभी वर्णों के लिए समान है। अब ब्राह्मणों के धर्म बताता हूं। इंद्रियों का दमन करना, यह ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है। इसके सिवा स्वाध्याय का अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म है, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर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 दूसरे कर्म वह करे अथवा ना करे, दया की प्रधानता होने के कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है। राजन, अब क्षत्रिय के धर्म सुनो। क्षत्रिय को दान करना चाहिए, किंतु मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए, किंतु कराना नहीं चाहिए। वह वे वेदादि का अध्ययन करे, किंतु पढ़ावे नहीं। प्रजा का पालन करें तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों से यज्ञन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं वे ही पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार दान स्वाध्याय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक ह�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 इसलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है। इसके बाद मैं वैश्यों का सनातन धर्म सुनाता हूँ। दान, अध्यन, यज्ञ और पवित्र साधनों से धन संग्रह करना ये उसके प्रधान कर्तव्य हैं। इसके सेवा उसे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी शास्त्रविरोध कर्म का आचरण करता है,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 जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णों को शुद्र का भरण-पोषण अवश्य करना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य न रहें, वे भी शुद्र को ही दे देने चाहिए, क्योंकि धर्मतह वे उसी की स सेवा परायण शुद्र जिस किसी द्विज के पास चाए, उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए। ऐसा धर्मग्या पुरुषों का कहना है। शुद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति काल में भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतान हो, तो उसे ही पिंडदान करना चाहिए और बूढ़ा या दुर्बल हो।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 मंत्रहीन यज्ञों की विधि है। स्वाहाकार, वश्तकार और मंत्र इनमें शुद्र का अधिकार नहीं है। अतः शुद्र श्रोत यज्ञों की देखभाल न लेकर केवल पाक यज्ञों से यजन करे। इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र कही गई है। तीन वर्ण जो यज्ञ करते हैं, उनका फल शुद्र को भी मिलता है। क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है और ब्राह्मण शूद्रों के परम देव हैं अतः अपनी श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मण आदि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है शूद्र को ऋक साम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है मनुष्य जो इंद्रियों को जीतकर प्रातः काल और सायम काल में श्रद्धा पूर्वक हवन करता है उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है जो श्रद्धा संपन्न द्विज यज्ञों को उनके विधि विधान के सहित जानता है और जिसे आत्मज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है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 तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यथेज्य यज्ञ या यागादि करने चाहिए युधिष्ठिर अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम हैं इनमें ग्रहस्थ्य की महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्य में जटाधारण और उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके वेदा अध्यन करें, फिर ग्रहस्थ्य में अग्न्याधानादि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों रिणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर, स्त्री के सहित अथवा उसे छोड़कर वन आश्रम में प्रवेश आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक सन्यास लेकर इंद्रिय संबंधी भोगों से विरक्त हो जाए महाराज मोक्षकामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही सन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार कहा है सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम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 यह आश्रम साक्षात क्षेम धाम अर्थात कल्याण का साधन है इसमें पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त हो जाता है अब गृहस्थ आश्रम के धर्म सुनाता हूँ जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनि जनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है गृहस्थ को चाहिए कि अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहे शास्त्र आज्ञा का पालन करे षटता और कपट से दूर रहे परिमित आहार करे देवताओं की आराधना में तत्पर रहे दूसरों के उपकारों को याद रखे सत्य और मृदु भाषण करे दया और क्षमा से युक्त इंद्रियों का संयम करें गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य काव्य देता रहे ब्राह्मणों को निरंतर अन्न दान करें मत्सर से दूर रहे अन्य सब आश्रमों का पोषण करें और सर्वदा यज्ञ या गादी में लगा रहे ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए बेदों का स्वाध्याय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए नित्य प्रति गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय और अतिथि पूजन इन 6 कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए यही सब ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म हैं। सर्वसाधारण के धर्म, राजधर्म की महत्ता और उसके विषय में इंद्रवेशधारी भगवान विष्णु और राजा मांधाता के संवाद का वर्णन। राजा युधिष्ठर ने कहा, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन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 तथा मरने पर वह नरक में जाता है जो ब्राह्मण छह कर्मों में तत्पर रहता है चारों आश्रमों में उनके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी निरपेक्ष और उदार है उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है राजन धनुष की डोरी खींचना, शत्रु को दबाना, खेती, व्यापार या पशु पालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत अकर्तव्य हैं। मनुष्यी ब्राह्मण यदि ग्रहस्त हो, तो उसके लिए शर्ट कर्म ही सेवन करने योग्य हैं और कृत होने पर उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना � खेती के धन, व्यापार की आजीविका, कुटिलता, परिस्थिति गमन और व्याज इन से सर्वदा दूर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, कुल्टा का स्वामी, चुगलखोर, नाचने वाला, रात सेवक अथवा कोई और विकर्म करने वाला होता है, तो वह अत्यंत अधम है। उसे तो शुद्र ही समझो। और उसे शूद्रों की पंक्ति में बिठाकर ही भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए, जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसामय और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो, उसे हव्या, कब्या अथवा दूसरे दान देना ना देने के बराबर ह ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जीतेंद्रिये, सोमपान करने वाला, सदाचारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु और क्षमावान हो। इसके विपरीत जो पाप परायण है, उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए? राजन, क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्मानुसार प्रजा का पालन करे। रात अश्वमेध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 तथा यज्ञ अनुष्ठान और वेदा अध्ययन से देवता और ऋषियों का अच्छी तरह पूजन कर जो क्षत्रिये अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे, वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ग्रहस्त धर्मों का त्याग कर देने पर भी शत्रिये को सन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भ अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण के सेवा, अन्य तीन वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। शत्रीय के लिए तो राजधर्म की ही प्राधानता है, यों भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्राधान है, इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है।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 राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोग भी राजधर्म के ही अधीन हैं इसलिए शत्रिये के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है युधिष्ठर यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास इन तीनों आश्रमों के धर्मों का ग्रहस्त के धर्मों में अंतर भाव हो जाता है तथा क्षत्रिय के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय हैं क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राज धर्म ही है इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूं प्राचीन समय में मानधाता नाम का एक राजा था उसने आदि अंत शून्य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 तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मानधाता ने कहा, भगवन्, मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदि देव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग कर वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत अंत में इसी मार्ग का मैंने एक धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोकों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदि देव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है, उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र ने कहा, आदि देव भगवान विष्णु से तो पहले राज धर्म ही प्रव� और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं सब धर्मों का अंतर भाव क्षत्र धर्म में ही हो जाता है इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है भगवान ने क्षत्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को न जीतते तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता इन सनातन धर्मों का सैकड़ों बार नाश हो चुका है किंतु शात्र धर्म ने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है युग युग में इसी के कारण सनातन धर्मों का उद्धार हुआ है इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है युद्ध में शरीर की आहुति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 वे सदाचार का सेवन करते हुए सधर्म का उपदेश कर सकते हैं राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है अतः इसमें संदेह नहीं उसकी देखरेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं इस प्रकार संसार में क्षत्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ सनातन नित्य अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है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 रात सुए अश्वमेधादि यज्ञों में अवृत्त स्नान करें, भिक्षा का आश्रय ना ले, प्रजा का पालन करें और संग्राम में शरीर त्याग करें। भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चातुर्वर्ण्य को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण छात्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे ध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 उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज मेरे राज्य में जो यवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बरबर, शक, तुशार, कंक, पहलव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, रमट और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान हैं। उन्हें अपने-अपने धर्मों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। इसके सेवा जो लोग लूट-पाट करके अपनी जीविका चलाते हैं, उन सबके साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग लूट-पाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं, उनसे अपने माता-पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं क वे धर्म कर्म और पित्र श्राज कराने चाहिए कुएं पौंसले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए अहिंसा सत्य अक्रोध शौच और द्रोह यज्ञ यागादि करवाके ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े-बड़े ब्रह्म -बड़े भोज करवाने चाहिए राजन प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं, उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मांधाता ने कहा, देवराज मानव समाज में दसियों तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं, वे केवल भिन्न-भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। इंद्रा बोले, राजन, जब दंड न और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है, तो सभी प्राणी कर्तव्य विमोद हो जाते हैं। इस सत्य सत्ययुक्त की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेरफार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी, इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति ध्यान न देकर उलटे रास्ते स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 और धर्म की रक्षा करने वाला होता है, जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है, मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूं उसी में एक शास्त्र धर्म भी स्थित होता है। भीश्म जी कहते हैं, युधिष्ठर मानधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्ररूपधारी भगवान विष्णु अपने स इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राज धर्म को प्रचलित किया था और अच्छे-अच्छे सतपुरुष इसका आचरण करते रहते हैं अतः है तुम भी अपने पूर्व पुर्शों द्वारा स्वीकृत इस छात्र धर्म का ही आचरण करो राज धर्म में चारों आश्रमों के धर्मों का समावेश राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आपने मनुष्यों के चार आश्रम बताएं हैं, सो अब आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। जी बोले, युधिष्ठिर, यो तो सनातन धर्मों का जैसा ज्ञान मुझे है, वैसा ही तुमको भी है, तथापि तुम मुझसे पूछते हो, तो सुनो। सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले लोगों क वे ही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होती है यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है जो राजा आत्म तत्व को जानता है और जिसे दया और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है उसे गृहस्थ को प्राप्त होने वाले लोगों की प्राप्ति होती है इसी प्रकार जो सम्माननीय पुरुषों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देकर उनको सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है और जो अपने सजातीय संबंधी और सुहृदों का विपत्ति से उद्धार करता है उसे वानप्रस्थों जो मनुष्य प्रधान प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है, नित्य प्रति पित्र श्राद्ध, भूत यज्ञ, अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है, तथा जो सत पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रुओं के राष्ट्रों का दलन करता है, उस राजा को वान के लोकों की प्राप्ति होती है, समस्त प्राणियों का तथा अपने नित्य प्रति वेदों का अध्ययन, क्षमा, आचार्य का पूजन और गुरु सेवा ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन है, युद्ध में प्राणों की बाजी का अफसर आने पर जिस राजा का ऐसा निश्चय रहता है कि या तो मर जाऊंगा, या देश की रक्षा करके रहूँगा, उसे भी ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। जो राजा सब प्राणियों के और सरल व्यवहार करता है, वह भी सन्यासियों का लोक ही प्राप्त करता है, जो राजा वानप्रस्थ और वेद त्रयी के ज्ञाता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है, उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक मिलते हैं, जो बालक, वृद्ध और समस्त प्राणियों के प्रति दया करता है, उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोक यदि कोई अत्याचार से घबराकर अपनी शरण में आवे, तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को ग्रहस्थाश्रमी के लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार, जो सब प्रकार चराचर प्राणियों की रक्षा और पूजा करता है, तथा जो पूजनीय और आत्मक्य शत पुरुषों का पालन करता है, उसे भी ग्रहस्थों को मिलने वाले पुण्य लोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाता के रचे हुए धर्म में यथार्थ रीति से स्थित है, वह सभी आश्रमों के प्राप्त होने वाले फल को पा लेता है। मनुष्य को सभी आश्रमों में रहते हुए स्थान, कुल और आयु का मान रखना चाहिए। जो बहुत संपत्ति और उपहारों के द्वारा प्राणियों का सत्कार करता है, तथा सभी अवस्थाओं में धर्म पर ही वह राजा सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है जिस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर धर्म कुशल पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हैं उसे उनके पुण्य का अंश प्राप्त होता है जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषों की रक्षा नहीं करते उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है जो लोग धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने उन्हें दूसरों के धर्म का अंश मिलता है युधिष्ठिर यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि हम लोग जिसमें स्थित हैं वह गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग कर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझता है वह इस लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है जब जीव के हृदय में संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ती नहीं रहती, तो वह सत्व में स्थित हो जाता है और इसी समय उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। राजन, तुम वेद अध्ययन में लगे हुए सत्कर्म परायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो। देखो, वन में और विभिन्न आश्रमों में लोग जितना धर्म करते हैं उनकी रक्षा करने से राजा को उससे 100 गुना पुण्य होता है मैंने तुम्हें यह कई प्रकार का राज धर्म सुनाया है यह अत्यंत प्राचीन और सनातन है तुम इसी का अनुष्ठान करो यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्माचरण का फल प्राप्त प्रजा के अभ्युदय के लिए राजा की आवश्यकता का निरूपण तथा इस विषय में बृहस्पति और राजा वसुمنا के संवाद का उल्लेख राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य सुनाइए भीष्म जी बोले राजा का अभिषेक करना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 या स्त्री का भी सुख नहीं भोग सकते। ऐसी स्थिति में पापियों को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक पुरुष का धन तो छीन लेते हैं, तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्व लूट लेते हैं। वहां जो दास नहीं होता, उसे भी दास बना लिया जाता है। स्त्रियों को बलात छीन लिया जाता है। इसी से द राजा की सृष्टि की है। यदि पृथ्वी में कोई दंडधारी राजा न हो, तो जल में मछलियों के समान बलवान लोग, दुर्बलों को निगल जाएं। सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवन् राजा के बिना तो हम ल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 और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बताते हैं? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइए। जी बोले, युधिष्ठिर, यही बात राजा वसुमना ने ब्रहस्पति जी से पूछी थी। तब ब्रहस्पति जी ने उससे कहा, राजन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 आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाए। तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहू बेटियों को छीन लें और यदि वे सीधे सीधे न दें, तो उनके प्राणों के ग्राहक बन जाएं। मनुष्यों के पास जो वाहन, वस्त्र, अलंकार और तरह तरह के रत्न हो, उन्हें पापी लोग लूट लें। यदि राजा रक्षा ना क तरह तरह का शस्त्रागात सहना पड़े, अधर्म का ही प्रचार होने लगे, पापी लोग माता-पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे, धनवानों को मौत और बंधन का कलेश भोगना पड़े, कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना स्वत्व न मान सके, लोग अकाल में ही काल के गाल में जाने लगे। देश में दसों की ही प्रधानता हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार मिट्टी में मिल जाए, नीति और कर्म कांड का लोप हो जाए, बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ देखने को भी न मिले और न विवाह या समाज का ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजा का पालन न करे, तो सारे संसार में त्रास पहल जाए, सबके हृदय डामा ड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 और देश में दुर्भिक्ष पढ़ने लगे, राजा से सुरक्षित रहने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा न करते, तो लोगों को दूसरों के मुख से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव न होता, किसी की मार सहने की तो बात ही क्या है यदि राजा की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 और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ या गादी है ये सब भी तभी ठीक-ठीक निभते हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है राजा के ना रहने पर सब प्रकार से प्राणियों का भी नाश होने लगता है उसके रहने पर ही सबकी रक्षा होती है ऐसी स्थिति में भला राजा का सम्मान कौन ना करेगा जो पुरुष राजा का प्रिय और हित करता है, उसके इह लोग और पर लोग दोनों ही बन जाते हैं, और जो मन से भी राजा का अहित चाहता है, उसे यहां भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है। यह मनुष्य है, ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो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 कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। राजा की वस्तुओं से तो मौत के समान दूर रहना चाहिए। मृत्यु जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राज त्रब्यकास पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपनी ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए।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 अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सोहार्द से पृथ्वी का शासन करता है, तथा बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्गस्थान प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मस्पति जी के इस प्रकार उपदेश देने पर कौसल राज वसु मना प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे।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 थोड़ी बहुत कुमोक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हो तथा भूख-प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हो, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना च और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को ना पहचान सकें। अपने गुप्त चरों के द्वारा राजा को बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्त चरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेते हैं, तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े, तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे, तो संधि करने मे� जो राजा गुणवान उत्साही धर्मज्ञ और सदाचारी हो उनके साथ प्रजा का धर्मा अनुसार पालन करने वाले निरपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए यदि राजा को अपनी स्थिति संकट पूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे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 अथवा दुर्बल हो अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दें यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहें दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करते रहे तथा उसके मंत्री और प्रीतिपात्र पुरुषों में भेद डलवा दें जो राजा राष्ट्र का हित चाहे उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगा रहना चाहिए। ब्रह्मस्पति जी ने साम, दान और भेद इन तीन उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की आय का छटा भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पोतरों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय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 कजवों में मिला दें धनी और सेना के प्रधान-प्रधान अधिकारियों को बार-बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुँचा दें जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले नदी के पुलों को तुड़वा दे जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तुड़वा देवालियों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे मोटे पेड़ों को उखड़वा दे जो वृक्ष बहुत फैल गए हो, उनकी डालियां कटवा दे नगर के चारों ओर परकोटा बनवावे, उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करें, तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दें और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए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 उनकी सफाई करा दे, जिन घरों के ऊपर छप्पर हो, उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए। इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्नि होत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लुहार की भट्ठी और सूती का ग्रह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे। नगर की रक्ष ढिंडोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलाएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा ऐसे समय भिखारियों को हिजड़ों को पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीति से पोंत्सालो और बाजारों की व्यवस्था करावे अन्न के भंडार शस्त्रगार योद्धाओं की अश्वशालाएं गजशालाएं सेना की छावनियां खाईयां और राजमहल बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हें देख न सके ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल घृत मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए इसके सेवा अंगारे कुश मूज ढाक बाण लेखक घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करना चाहिए तथा सब प्रकार के शस्त्र शक्ति वृष्टि प्रास और कवच फल मूल और चार प्रकार के वेद भी तैयार रखें ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक मंत्री पुरवासी या सामंतों की ओर से संदेह हो उन्हें अपने काबू में कर ले जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वाले को बहुत सा धन यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करें अपना शरीर मंत्री कोष सेना मित्र राष्ट्र और नगर इन सात को राज्य कहते हैं राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए जो राजा 6 गुण 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन्हें जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें छः गुण कहा जाता है, वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। तीन वर्ग ये हैं, क्षय, स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 तब पृथ्वी पर पूर्णतया सत्य युग वर्दता है उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है अधर्म का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती उस समय प्रजा के योग शेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहती हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार होता रहता है सभी और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कृपण ही दिखाई देता है, पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है और श्रद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा चाल, पत्र, फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सत्य युग के धर्म हैं इसके बाद जब राजा दंड नीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके तीन अंशों को बरतने लगता है तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है उस समय धर्म के तीन अंशों के साथ अधर्म का भी एक अंश बरतने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं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 तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है। कलयुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखने को भी नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से चूत हो जाता है। शुद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीवीका चलाते हैं। योग शिष्म का नाश हो जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधि वत् संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं ऋतुएं सुखकारी नहीं रहती वे सब रोग का ही कारण हो जाती हैं मनुष्यों के स्वर वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं सर्वत्र तरह-तरह के रोग फैल जाते हैं लोग असमय ही मरने लगते हैं देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है प्रजा क्रूर वर्षा भी कहीं कहीं ही होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार सत्ययोग, त्रेता, द्वापर और कलीयोग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सत्ययोग की श्रृश्टि करता है, तो उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की रचना करने पर उसे अक्षय स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की श्रृश तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलियुग को चलाता है, तो उसे अत्यंत पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयश और पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अन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 राजा को इह लोक और पर लोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 36 गुणों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा इस लोक और पर लोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है? भीष्मजी बोले, राजन, ऐसे छत्तीस गुण हैं। यदि उनसे संपन्न होकर राजा आचरण करें तो उसमें यह बात आ सकती है अब मैं क्रमशः उनका वर्णन करता हूँ पहला धर्म का आचरण करें किंतु कटुता न आने दे दूसरा आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े तीसरा क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करें चौथा मर्यादा का अति न करते हुए ही विषयों को भोगे। पांचवा दीनता न लाते हुए ही प्रिये भाषण करे। छठा शूरवीर बने, किंतु बढ़ बढ़कर बाते न बनावे। सातवा दान दे, परंतु अपात्र को नहीं। आठ स्पष्ट व्यवहार करे, पर कठोरता न आने दे। नौ दुष्टों के साथ मेल न करे। 10 बंधुओं से कलह न ठाने 11 जो राजभक्त न हो ऐसे दूत से काम न लें 12 किसी को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपना कार्य करे 13 दुष्टों से अपनी बात न कहे 14 अपने गुणों का वर्णन न करे 15 साधुओं का धन न छीने 16 नीचों का आश्रय न ले 17 अच्छी तरह जांच किए बिना दंड ना दे 18 गुप्त मंत्रणा को प्रकट ना करे 19 लोभियों को धन ना दे 20 जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास न करे 21 किसी से ईर्ष्या न करे और स्त्रियों की रक्षा करे 22 शुद्ध रहे और किसी से घृणा न करे 23 त्रियों का बहुत अधिक सेवन ना करें, 24 स्वादिष्ट होने पर भी जो अहितकर हो उसे ना खाए 25 निराभिमान होकर माननीयों का आदर करें, 26 गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करें, 27 दंभहीन होकर देव पूजन करें, 28 अनिंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखें 29 स्नेहपूर्वक बड़ों की सेवा करें 30 कार्यकुशल हो किंतु अवसर का विचार रखे 31 केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी-चुपड़ी बातें ना करें 32 किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करें 33 बिना जाने किसी पर प्रहार ना करें 34 शत्रुओं को मारकर शोक न करें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 वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में सम्मानित होता है वैशंपायन जी कहते हैं जन्म में जय पितामह भीष्म का यह उपदेश सुनकर पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया राज धर्म का वर्णन राजा के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा दोनों में मेल रहने से लाभ युधिष्ठिर पितामह किस तरह प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता से बच सकता है और न्याय करने में भूल नहीं होने देता। भीश्म जी ने कहा, राजन यदि विस्तार के साथ राजधर्मों का वर्णन करूं, तब तो कभी उनका अंत ही ना होगा। इसलिए संक्षेप से ही कहूंगा, जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पढ़ा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 राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय ले और काम क्रोध का परित्याग कर दे जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह मूर्ख धर्म को तो छोड़ ही बैठता है धन भी उसके हाथ नहीं लगता लोभी और मूर्ख मनुष्यों को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 शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है जैसे दूध के लोब से गाय का थन काट लेने वाले को दूध नहीं मिलता उसी प्रकार अन्याय पूर्वक प्रजा को चूसने से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती जो घर पर गौ का पालन करता है उसी को रोज दूध मिलता है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 तुम्हें भी प्रजा को उन्नति शील बनाना चाहिए। यदि ऐसा बर्ताव करोगे, तो चिरकाल तक राज्य की रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे। भारत, तुम अत्यंत कंगाल क्यों ना हो जाओ, फिर भी ब्राह्मण को धनवान देख, उससे धन लेने की इच्छा न करना। ब्राह्मण को यथा धन और आश्वासन देने तथा उसकी रक्षा करने से ही,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 और तुम्हारे मन में कभी कोई चिंता नहीं होगी युधिष्ठिर धर्म और अर्थ को ठीक-ठीक समझना कठिन है यह सोचकर राजा को चाहिए कि प्रत्येक कार्य में सत परामर्श देने के लिए एक बहुज्ञ विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे जहां राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक गूढ़ विचारों के जानने उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हो अत्यंत तपस्वी और परस्पर हितैषी हो दोनों के हृदय दोनों के विचार एक से हो। तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं यदि ब्राह्मण और दोनों में परस्पर सद्भाव हो तो प्रजा को सुख मिलता है और दोनों में वैमनस्य होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। इस विषय में राजा पुरुरवा और महर्षि कश्यप का संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास है। उसे सुनो। राजा पुरुरवा ने पूछा, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे का परित्याग कर दें, तो दू किसको प्रधान समझें और प्रजा किसका पक्ष ले। कश्यप ने कहा राजन जहां ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है वहां क्षत्रिय का राज्यन नष्ट हो जाता है जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं तो उनका वेदा अध्ययन रुक जाता है उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती उनके घर में न दधि मंथन होता है न यज्� वेदा अध्ययन नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का परित्याग करने वाले क्षत्रियों के घर धन की बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान ना पढ़ती है, ना यज्ञ करती है। एक क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए। मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है, और क्षत्रिय के अभियुदय का आधार ब्राह्मण। दोनों जातियां जब एक दूसरे के आश्रित रहती हैं, तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह � इससे वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे, तो वह सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई, तो उससे निरंतर दुख और पाप की वृद्धि होती है। जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो, वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता, और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है।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 पूर्ण आत्माओं को मिलाने वाले सभी लोक सुख की खान और अमृत के केंद्र होते हैं वहां घी के चिराग जलते हैं उनमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है वहां न मृत्यु का प्रवेश है न वृद्धावस्था का उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों में पापियों का लोक है नरक, जहां सदा अंधेरा छाया रहता है, वहां अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहां बहुत वर्षों तक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते हैं, उन्हें अपने लिए बहुत ही शोक होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वह होने पर प्रजा को दुख उठाना पड़त राजा को एक बहुज्ञ पुरोहित बना ही लेना चाहिए अपना राज्य अभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वरण कर लेना उचित है क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है वेद वेता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं इसलिए वे सब वर्णों से ज्येष्ठ सम्माननीय तथा पूजनीय वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं। अतः बलवान होने पर भी राजा का यह कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करें। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय को उन्नति शील बनाती हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण की उन्नति में कारण होते हैं। इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का � ब्राह्मण और क्षत्रिय की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव तथा राजा के धर्मानुकूल व्यवहारों का वर्णन भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राज्य का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के जहां ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुचुकुंद और कुबेर के संबाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुचुकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर द कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी राक्षसों ने मुचुकुंद की सेना का संहार आरंभ किया यह देख मुचुकुंद अपने विद्वान पुरोहित वसिष्ठ जी को कोसने लगे तब वसिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया तब कुबेर ने राजा मुचुकुंद के पास आकर कहा पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी। परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो, वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का भी मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो, तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इत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 प्रजा का पालन करना चाहिए मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूं फिर आप मुझ पर क्यों आक्षेप करते हैं तब कुबेर ने मुचुकुंद से कहा राजन मैं ना तो किसी को राज्य देता हूं और ना दूसरे का राज्य छीनता हूं तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूं तुम इसका उपभोग करो उनके ऐसा कहने पर मुचुकुंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता, मैं तो अपने बाहु बल से जीते हुए राज्य का ही उभोक करूंगा। भीश्म जी कहते हैं, मुचुकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुचुकुंद अपनी राजधानी में लौट आए � अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्मग्या राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्याबंधन, तर्पण आदि अपने कर्म में सनलग्न र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 उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं, जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो, और राजा उसका पता लगाकर लौटा लाने में असमर्थ हो, तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे दे। अ तो रियासत के प्रधान प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे दे ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्यों में रहने नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है जैसे सब प्राणी मेघों के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 मगर इसमें धर्म नहीं है, ऐसी दशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहां की पवित्र झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राज दंड का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जीतेंद्रिये हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके अपना जीवन बिताऊंगा। तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए यह गुण नहीं है। निर्व कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादों के व्यवहार को अपनाओ। तुम जिस � उस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजापालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडू तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेदा यज्ञ और प्रजापालन इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुरवाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? भीष्मजी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास चाकर एक शन भी शांति पा सके, वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो, जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार स तुम्हारे आश्रय थोक कर जीविका चलामें, जो राजा दृष्ट, शूर, प्रहार करने वाला, दयालु, जीतेंद्रिये, प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव और कई राज का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा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 अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वह ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं, जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है, तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शुद्र के तुल्य हैं। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्नि होत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 मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते, व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्यन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छः कर्मों में लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्म का पालन करने वाले �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 वे छल कपट छोड़कर खेती, गो रक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उत्तम रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं, अभ्यागतों को देकर खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्� अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते वे ब्राह्मण नादी तीनों वर्णों की सेवा से जीविका चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते मैं भी दीन दुखी अनाथ वृद्ध दुर्बल आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूं अपने कुल धर्म देश धर्म तथा जाति धर्म की परंपरा का कभी लोप नहीं अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है, उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की हैं। मैं देवता, पित्र तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता, परायस की ओर कूद नहीं डालता, विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्क उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूं मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं वे बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूं सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता गुरु जनों को अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पाप परायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। राक्षस ने कहा, कई आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं, उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीश्म जी कहते हैं, राजन, इसीलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे भी राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक-ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को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 तथा रितविजों के लक्षण युधिष्ठर ने पूछा भारत ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर ना हो सके तो वह आपत्ति काल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं भीष्म जी ने कहा ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर संकट के समय यदि क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो � तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और गोएं पालकर गुजर कर सकता है युधिष्ठिर ने पूछा भरत कुल भूषण यह तो बताइए ब्राह्मण यदि वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन-किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा भीष्म जी ब्राह्मण को मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाया हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गायें, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु इन वस्तुओं का तो हर हालत में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है। बकरा अग्नि, भेड़ वरुण, घोड़ा सूर्य, पृथ्वी विराट तथा गौ यज्ञ इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेने से अधर्म नहीं होता इस विषय में सनातन काल से चला आता हुआ धर्म बतला रहा हूं उसे सुनो मैं आपको अमुक वस्तु देता हूं इसके बदले आप मुझे अमुक वस्तु दीजिए यह कहकर दोनों की रुचि से किया हुआ बदला धर्म माना जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिए इस प्रकार ऋषियों तथा अन्य सतपुरुषों के व्यवहार प्राचीन काल से चले आते हैं युधिष्ठिर ने पूछा महाराज यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे उस समय क्षत्रिय की शक्ति तो हो जाएगी फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है किस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 उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, हथियार से, बल से, सद्व्यवहार से अथवा कपट से जैसे भी हो उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करे क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्� जल से अग्नि की ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर वह शांत हो जाता है जब लोहा पत्थर काटता है अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रिय का तेज और बल प्रचंड तथा अजीय होते हैं, तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद पड़ जाते हैं। यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और क्षत्रिय जाति भी दुर्बल पड़ गई हो, उस समय जब सब वर्णों के लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हो, तो ज तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोध पूर्वक लड़ते हैं उन मनस्वी पुरुषों को पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है यज्ञ वेदाध्यन तपस्या और निराहार व्रत करने वाले लोगों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति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 दूसरों की रक्षा के लिए कठोरता पूर्ण बर्ताव हिंसा रूप पाप करते हैं तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है। अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसे रोकने के लिए तथा दुष्टों को दंड देने के लिए इन तीन अफसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करें तो उसे दो जब लुटेरे अपना सिर उठावें, शत्रिये निर्बल हों, सब वर्ण के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने लगें और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय ना सूझे, उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करके प्रजा को लुटेरों के हाथ से बचावे, तो वह र राज कार्य कर सकता है या नहीं भीष्म जी ने कहा बेटा जो अपार संकट से पार लगा दे बिना नाव के डूबते हुए को नाव बनकर सहारा दे वह सूत्र हो या कोई और सर्वथा सम्मान के ही योग्य है डाकुओं के आक्रमण का शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजा को जिसकी शरण में जाने से सुख मिले उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से सत्कार करना चाहिए। दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो, आधर का पात्र है, काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, उसर खेत, नहीं बरसने वाला बादल, अपढ़ ब्राह्मण और रक्षा न करने वाला राजा, ये सबके सब निरर्थक हैं, जो सदा सत पुरुषों क और दुष्टों को दंड दे, वही राजा बनने योग्य है, वही समूचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, योग्य के रितविज कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो रेख, साम और यजुर्वेद के ज्ञाता, मीमांसा के विद्वान और राजा के लिए शांति पुष्टि आदि कर्म करने वाले ह वे सब एक तरह के विचार वाले एक दूसरे के हितैषी सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले दयालु सत्यवादी ब्याज ना लेने वाले तथा सरल स्वभाव के होने चाहिए इसी तरह जो विद्वानद्रोह और अभिमान से रहित लज्जा क्षमा शम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान सत्यवादी धीर अहिंसक राग द्वेष से शून्य कूलीन शास्त्रज्ञ सदाचारी और ज्ञान से संतुष्ट हो वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है तात ये सभी ऋतवेज महान एवं सम्मान के योग्य हैं करता है अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है उपयुक्त मित्रों में से भजमान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 उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञेय पुरुषों ने उसकी शत्रुओं में गणना की है। जो मनुष्य राजा का अभियोदय देख, उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवन्ति होने पर बहुत दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। अपने ना रहने पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो, उस पर पित और जब अपने धन की वृद्धि होती हो, तो यथा शक्ति उसको भी समृद्धि शाली बनाना चाहिए। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है, उसे ही उत्तम मित्र समझो। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए गए हैं, जो मित्र की उन्नति देखकर वह मित्र अपने आत्मा के समान है, जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है, जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने प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 लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बात चीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना, जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग ना मारने वाला, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य और को समझने में कुशल हो, उन्�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 जिसके कुटुम्बी या सगे संबंधी नहीं है उसको भी सुख नहीं मिलता इसलिए कुटुम्बी जनों की अबहेलना नहीं करनी चाहिए बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं यदि गैर आदमी अपने जाति वाले का अपमान कर रहा हो तो सर जातीय बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने जाती वाले के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुम्बी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति ना अनुग्रह मानता है ना नमस्कार करता है। उनमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य ह� और क्रिया से सत्कार करे सदा ही उनकी भलाई करता रहे कभी कोई बुराई ना होने दे उन पर विश्वास तो न करे किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे उनमें दोष है या गुण इसकी चर्चा ना करे जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं जो कुटुम्बी सगे संबंधी मित्र शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है उसका सुयश चिरकाल तक बना रहता है मित्र और अमित्रों की पहचान युधिष्ठिर ने पूछा पितामह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 भीष्म जी ने कहा, राजा के चार प्रकार के मित्र होते हैं, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। पांचवा मित्र धर्मात्मा होता है, वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और ना दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है, उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रह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 और कौसल्या राज के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौसल देश के राजा शेम दर्शी के यहां एक कालक वृक्षीय नाम के मुनि पधारे, वे बंद पिंजड़े में एक कवालीय राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते सम सज्जनों, तुम लोग भी कोवे की एक विद्या सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कोवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राज में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाईयां दे� उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अफ़हरत करते थे, उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कोवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कोवा कहता है, तुमने अमूक स्थान पर �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 इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों का तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाण से बिंधकर मरा पड़ा है तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर कहा राजन आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं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 महाराज आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है यह जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूँ। नीतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विशेषले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के जहां बहुतेरे मित्र हैं, वहां बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्षद वर्तियों को उन सबसे भय होता है, स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो, उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहि�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 खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई बेअदबी ना हो जाए तथा शरीर से कोई कुछ चेष्टा ना प्रकट हो जाए इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरत सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो गया तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्मक कर डालता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, मेरा यह कहुआ आपके ही कार्य में मारा गया है, किन्तु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए, स्वयं राज किए कार्� दूसरों की देखभाल पर विश्वास ना कीजिए, जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं, वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है, जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है, वह इसके लिए अंतह में आने जाने वाले नौक ऐसा ही करने से उसका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई कामना लेकर यहां नहीं आया था, तो भी श्रद्धांत्र कार्यों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कोहे को मारकर यमलोक पहुँचा दिया। यह बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है, जैसे हिमालय की कंद्रा में ठूठ, पत्थर औ सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है, और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है, यहां अच्छे और बुरे की एक सी गति है, पापी और पुण्य आत्मा दोनों के ह न्यायतः तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्य आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए। मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता, अतः यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को तो जल्दी ही यहां से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है, जिसमें नाव ही डूब जाती है। ऐसी ही आपके यहाँ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 सावधानी के साथ रहा हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है। इस देश के राजा जीतेंद्रिये है या नहीं? इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है, अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना? ये सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया थ उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन लोगों ने में सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दोष त्रिश्टी रखने लगे हैं, जिसकी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 कहीं दूसरों पर प्रकट ना हो जाए इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालक वृक्षीय मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहां आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी चक्कर में ना पड़ें। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। यह राज्य आपको देविच्छा से प्राप्त ह तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर यह भूल क्यों कर रहे हैं? तदनंतर विप्रवर कालक वृक्षीय के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा, पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्षीय मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौसल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके ब कौसल्यराज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। सभासद आदि के लक्षण तथा गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के सभासद सहायक सोहरेद परिच्छद तथा मंत्री कैसे होने चाहिए भीष्म जी ने कहा बेटा जो लज्जावान जितेंद्रिय सत्यवादी सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाला हो उन्हीं को तुम सभासत बनाना मंत्री शूरवीर विद्वान ब्राह्मण अधिक संतुषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्यों को ही सहायक बनाने की जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता ना हो, सुख में, दुख में, बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ ना छोड़ता हो, वही सोहरत बनने योग्य है, जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञा, निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हो, वे ही तुम्हारे परिचयध होने � अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, दयालु, देशकाल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपना मंत्री बनाना, क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नह क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग न कर सके जो अभिमान रहित सत्यवादी शांत मन को जीतने वाला दूसरों से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में जांचा बूझा हुआ मनुष्य हो उसी को तुम गुप्त सलाहकार बनाना जिनके साथ कोई ना कोई संबंध हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न विश्वास पात्र लोप दिखाकर फोड़े ना जा सकने वाले तथा व्यभिचार दोष से रहित हो, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पद पर चलते और पुष्ट दर पुष्ट से राज्य की नौकरी करते आ रहे हो, तथा जिनमें घमंड का नाम ना हो, ऐसे लोगों को ही अपना मंत्री बनाना चाहिए, जिसमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, � प्रेम और स्थिरता हो उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हो तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए ऐसे पांच मंत्रियों की आवश्यकता होती है वे सब के सब बोलने में कुशल शूर और प्रत्येक बात को ठीक-ठीक समझने में निपुण होने चाहिए जो मूर्ख और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उसके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग ना हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को प्रकट नहीं करना चाहिए। वह कप्ती मंत्री, यदि गुप्त विचारों को जान ले, तो अ राजा का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरक्त हो, बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो, तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा नगर के म जिसकी सम्मान बुद्धि ना हो, उसको सुहृत नहीं मानना चाहिए। वह तो शत्रु ही है, उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है। उस पर गुप्त मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र, बहुत बड़ा वि� यदि नया आया हुआ है तो वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं है जिसका पिता अपने अधर्माचरण के द्वारा पहले अपमान पूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मान पूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो उसे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिए जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारण शक्ति शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न सोहृद हो वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है जो सत्यवादीशीलवान गंभीर लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पुष्ट दरपोष्ट से राजा की सेवा में रहता आया हो वह भी मंत्रणा सुनने का अधिकारी है संतुषी सतपुरुषों द्वारा सम्मानित सत्यवादी चतुर पाप से घृणा करने वाला राजकीय मंत्रणा को समझने वाला समय की पहचान रखने वाला और शूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने योग्य माना गया है जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रहने की इच्छा रखता हो उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमी को बतानी चाहिए जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर लेने की शक्ति रखता हो नगर और देश के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हों जो नीति का विद्वान हो वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है इसलिए जो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाला हो ऐसे पुरुषों को ही सम्मान पूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए मंत्री कम से कम तीन होने चाहिए मंत्रियों को चाहिए कि राजा अमात्य सेना अध्यक्ष आदि प्रकृतिओं के तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की नेक सलाह। उसी के आधार पर राज्य का अभियोग होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए र मंत्री ही राजा का कवच है सेना आदि तो शरीर मात्र हैं राज दूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है यदि मंत्री मद क्रोध मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं तो वे सुखी होते हैं जो पांच प्रकार के छल से रहित हों ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए राजा पहले तीनों मंत्रियों की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सलाह जानकर उस पर विचार करें, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे, उस समय वह जो कुछ निर्णय दे, उस पर यदि सब लोग एक हो जाएं, तो � मंत्रग्यय विद्वान कहते हैं सदा इसी तरह मंतरणा करी और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े उसे काम में ले जहां गुप्त विचार किया जाता है वहां या उसके आसपास बौने कुबड़े धुबले, लंगड़े अंधे मूरख स्त्री और हिजड़े ना आने पावे महल की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथ एवं खुले हुए मैदान में जहां कुश कास घास पात बढ़े हुए ना हो ऐसी जगह पर बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए राजा की व्यवहारिक नीति और उसके निवास योग्य नगर का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्मा लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रख कर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है, वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है, तथा उसके लोग पर लोग दोनों सुधर जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राग्यो, यह तो बताइए, राजा के व्यवहार कैसे हो? और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते भीष्म जी ने कहा बेटा तुम्हारा कहना ठीक है वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है इसलिए राजा किस तरह और कैसे इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ, जो वेद विद्या के विद्वान, सनातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हो, ऐसे चार ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले आठ शत्रिये, धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले तीन शुद्र, आठ गुनों से युक और पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत जाति का मनुष्य इन सब लोगों का एक मंत्री मंडल बनावे। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ लोभ रहित तथा सात प्रकार के दुर्व्योंनों से दूर रहने वाला होना चाहिए इनमें से आठ प्रधान मंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशविरा किया करे इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को युधिष्ठिर इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देखरेख रखनी चाहिए जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है धर्मतः उसका पालन नहीं करता उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोग भी बिगड़ जाता है राजा का मंत्री हो या राजकुमार न्याय ही जिसकी जड़ है उस न्याय आसन पर बैठकर यदि वह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हो, उनको तो सम्पत्ति से बंचित कर देना चाहिए। और जो गरीब हो, उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए। और जो बहुत दुष्ट हो, उन्हें पीटकर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का ख� चोरी करे अथवा वर्ण संकर संतान पैदा करे ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए यदि राजा राग द्वेष से रहित एवं समत्व भाव से युक्त है और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है तो इससे उसको पाप नहीं लगता बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है परन्तु जो मूर्ख मन माना दंड देता है, वह इस लोक में तो कलंकित होता ही है। मरने के बाद उसे नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरे के शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड ना दें। अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दें अथवा रिहाई करें। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों ना हो, दूध का वर्ध न दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में सात गुण होने चाहिए, वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्यकुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा स्मरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी तथा शिरो रक्षक में भ मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ बुद्धिमान धीर लज्जावान रहस्य को गुप्त रखने वाला कूलीन साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए इनके सिवा वह मोर्चाबंदी यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का ठीक ठीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्य पूर्वक सहे तथा शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे पर स्वयं किसी का भी विश्वास न करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं। यह नीति शास्त्र का तत किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे, पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसाकर रहे भीष्म जी ने कहा जहां सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो ऐसे छह प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर पहला है धनवदुर्ग जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश हो उस किले को धनवदुर्ग कहते हैं दूसरा महीदुर्ग है तीसरा गिरीदुर्ग चौथा मनुष्यदुर्ग पांचवा मृत्युका दुर्ग और छठा वनदुर्ग है जिस नगर में इनमें से कोई ना कोई दुर्ग हो जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो जिसके चार और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी, घोड़े और रथों की कमी ना हो, विद्वान और कारीगर बसे हो, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हो, धार्मिक तथा कार्य दक्ष मनुष्यों का निवास हो, चोराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हो, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शांति ह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 कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ावे, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यतन पूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालय को भी बढ़ावे, मशीन तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की लोहा धान की भूसी कोयला बांस तेल घी शहद औषध सन करायल धान्य अस्त्र शस्त्र बाण ढाल बेंत तथा मूंज और वलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे पौंसरो कुओं अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करे आचार्य ऋत्विज पुरोहित महान धनुर्धर, थवई, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करे। विद्वान, बुद्धिमान, जीतेन्द्रीय, कार्यकुशल, शूर, बहुग्या तथा साहसी मनुष्यों को ही सब कामों में लगावे। राजा को यत्नपूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए। ये सभी वर्णों को अपने-अपने क जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी तथा भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतह अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए। गुप्तचर रूपी नेत्रों क कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं, उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करें, भक्तों का आदर करें और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दें, नित्य नाना प्रकार से यज्ञों करें, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दें, प्रजा � और कोई भी काम ऐसा ना होने दे जिससे धर्म में बाधा आती हो दीन अनाथ वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करे उनके योग क्षेम का ख्याल रखे अपने राज्य में जो तपस्वी हो उन्हें अपने शरीर संबंधी कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुग्ये तपस्वी का उसे शैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों ना हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम चार तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रहना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में एक शत्रु के राज्य में एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहनी चाहिए अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी आदर सम्मान करना चाहिए क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है, तो वे उसे इच्छा अनुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने संक्षेप से बता दिया है। राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का � अब मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर एक गांव का दस गांवों का 20 गांवों का 100 गांवों का तथा हजार गांवों का एक-एक अधिपति बनाना चाहिए गांव के स्वामी का यह कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव उन सब का पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट दस गावों के मालिक के पास भेजे इसी तरह दस गावों वाला 20 गावों वालों के पास 20 गावों वाला 100 गावों वालों के पास तथा 100 गावों वाला 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने गावों की रिपोर्ट भेजा करें गावों में जो उपज हो वह गांव के मालिकों के ह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 वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की सुपुर्दगी में रहना चाहिए इसी तरह एक हजार गांवों के मालिक के लिए एक कस्बे की आमदनी देनी चाहिए इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांवों के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हो उनकी निगरानी के लिए एक मंत्री नियुक्त करना चाहिए, जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहे थो। अथवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर में एक-एक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए, जो वहां के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहां जा जाकर उनके कार्�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 उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करें। अधिक लोप के कारण अपने आधार भूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवन भूत खेती बारी आदि को चौपट न कर डाले। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करें, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजावर्ग का प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़े की तरह राष्ट्र से लाभ उठावे, जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है, और गौ को अधिक दूध लेने से दूध ना मिलने के कारण जब �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 इस देश को संकट में डालना चाहते हैं इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूं जब संकट टल जाएगा उस समय आपका सारा धन वापस कर दूँगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे इसके सिवा उनके आने से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 इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए नगर की रक्षा के लिए चार दीवारी बनवानी चाहिए सेवकों का भरण पोषण करना है युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योग क्षेम की चिंता करनी है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 उन्हें धन की सहायता दें, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें, तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करें। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं। अतः है बुद्धिमान राजा सदा � दयालुता का बरताव करें उन पर हल्का टैक्स लगावे और ऐसा प्रबंध करें जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें युधिष्ठिर राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा कोई नहीं है युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी राजा किसी संकट में ना होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे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 उसी कार्य का वह सारे राष्ट्र में प्रचार करे, जैसे भोरा धीरे-धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट ना देकर धीरे-धीरे गाय का दूध दूँता है, तथा जैसे जोंग धीरे-धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट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 शराब खाना खोलने वाले, वेशियाँ, कुटनियाँ, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले से ही समस्त प्रा�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 मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और पर धन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, फिर यदि विपत्ति के समय ही याचना करें, तो उन्हें धर्म समझकर औ किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भिक्षमंगे और लुटेरे ना हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के अभियोदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करन जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्हें दंड देना चाहिए, तथा वे कितना कर लेते हैं, इसकी जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। खेती, गौ रक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उप व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह के संकट से बचाना चाहिए।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 तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं इसलिए युधिष्ठिर तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य सरलता क्षमा तथा दया आदि धर्मों का पालन करो ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता खजाना मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी राजा के नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्म की आवश्यकता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 खेती, पशुपालन और वाणिज्य ये तो इस लोक की ही आजीविका है, किंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययन में या यज्ञ या गादी वैदिक कर्मों में रोड़े अटकाते हैं, वे डकैत हैं। उनका वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने शत्रियों को उत्पन्न किया है। नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और संग्राम में वीरता पूर्वक लड़ो कभी पीठ ना दिखाओ राजा को संपूर्ण लोगों की भलाई के उद्देश्य से सदा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए सबूर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिए जो लोग अपने अंतरंग या आत्मिये हो उनसे ब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 और संग्राम से कभी पीठ ना दिखाने वाले शूर वीर हैं, जो राज्या में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो अमात्य और तटस्थ वर्ग के लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए क्योंकि किसी का कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही ल मित्र और मध्यस्त होते हैं। भारत माल खरीदने वाले व्यापारी तुम्हारे राज्यों में अधिक टैक्स के भार से पीड़ित होकर उद्विग्न तो नहीं रहते हैं। किसान लोग ज़्यादा लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं, क्योंकि किसान ही राजा का भार ढोते हैं इन्ही के दिए हुए अन्न से देवता, पितृ, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु-पक्षी सबकी जीविका चलती है। यह मैंने राष्ट्र के साथ किए जाने वाले राजा के प्रताप का वर्णन किया। इसी से राजाओं की रक्षा होती है। इसी विषय को लेकर आगे की बात भी बता रहा हूं। ब्रह्मवेता उ ऋषि ने प्रसन्न होकर युवनाशव के पुत्र मानधाता को जो उपदेश दिया था, वह सब तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। उत्तर्थ्य ने कहा, मानधाता, राजा धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। यदि वह धर्माचरण करता है, तो �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 उनके ही अभिष्ट की सिद्धि देखी जाती है सारा संसार उस मंगलमय धर्म का ही अनुसरण करता है यदि राजा पाप को नहीं रोकता है तो देश में धार्मिक बर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब ओर महान अधर्म फैल जाता है जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है यह मेरी वस्तु है यह मेरी नहीं है ऐसा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 राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन एवं प्रसार करे धर्म के बढ़ने से संपूर्ण प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसकी हानि से सबकी हानि होती है इसलिए धर्म का लोप नहीं होने देना चाहिए ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थी धर्म की सृष्टि की है इसलिए अपने देश में धर्म का प्रचार करना चाहिए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 राजा के ऊपर भय आता है राजन संपत्ति का पुत्र है दर्प जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है उसने बहुत से देवताओं असुरों और राज ऋषियों का विनाश कर डाला है उसको जो जीत लेता है वही राजा होता है दर्प से पराजित हो जाने पर तो वह दास ही कहलाता है यदि तुम चिरकाल तक राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म को प्रोत्साहन न मिले मतवाले असावधान बालक तथा पागलों से बचो उनके परिचय से भी दूर रहो और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी सेवा से तो सर्वथा ही बचे रहो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 राजा पर ही लगाया जाता है। राजा धर्म छोड़कर जब प्रमाद में पड़ जाता है, तो कोई भी मनुष्य अपने धन को अपना नहीं कह सकता। धर्माचरण से लाभ तथा राजा के धर्म। उत्तर्थ्य कहते हैं, राजन, जब राजा धर्म का आचरण करे और समय पर वशा हो, तो उससे जो धन, धान्य आदि संपत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजा का बड़े आनंद से पालन पोषण होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलीयुग ये सबके सब राजा के आचरण में स्थित हैं। राजा ही युग का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम ये सब राजा के प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं। जब राजा धर्म की ओर से असावध तो गारह पत्तिया, आहवनिये और दक्षिण अग्नि ये तीन अग्नि, रेख साम और यजु ये तीन वेद और दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों को जन्म देने वाला और राजा ही उनका नाश करने वाला है। धर्मात्मा होने पर वह जीवन दाता है और पापी होने पर विनाशकारी। र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 और जहरीले सांपों की दृष्टि को मैं बड़ा दुस्सह समझता हूँ इसलिए तुम दुर्बलों को कभी न सताना। वे जिस कुल को अपनी क्रोधा अग्नि से जला डालते हैं उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता वह जड़ मूल सहित भस्म हो जाता है इसलिए अपने बल के अहंकार में आकर निर्बल मनुष्यों को चूसने का प्रयत्न � जैसे आग अपने आश्रय भूत काट को जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें भस्मन ना कर डाले। झूठे अपराध लगाए जाने पर, जब दीन दुर्बल मनुष्य रोने बिलखने लगते हैं, उस समय उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता। जहां निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं मिलता, वहां उस सताने वाले पापी को देव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। जब देश के लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं, तो एक दिन वे राजा का विनाश कर डालते हैं। यदि राजा का� किसी गरीब की दीनता भरी प्रार्थना को ठुकरा कर उसके धन को अन्याय पूर्वक छीन ले तो समझना चाहिए उसका महान विनाश निकट है। जब राज्य की प्रजा राजा का गुणगान करती हुई धर्म का आचरण तथा वैदिक संस्कारों की विधिवत अनुष्ठान करती है उस समय राजा पुण्य का भागी होता है और वही प्रजा जब धर्म के स अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है, तो राजा को पाप का भागी होना पड़ता है, जहां पापी मनुष्य प्रकट रूप से अत्याचार करते हुए विचरते हैं। सत की दृष्टि में उस राज्य के भीतर कलियुक्त प्रकट हुआ समझा जाता है। परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है, तो उसके राज्यों में सर्वत्र अभ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 उस समय राजा के द्वारा धर्म पालन हुआ समझा जाता है दीन दुखी वृद्ध तथा अनाथों के आंसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना मित्रों को बढ़ाना शत्रुओं का संहार करना साधु पुरुषों का पूजन सत्य का पालन भूमि दान अतिथियों का सत्कार और भृतियों का पोषण करना यह राजा का धर्म है जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हैं, जो दुष्टों को दंड देता और सत पर कृपा रखता है, उस राजा को इस लोक में और पर लोक में भी सुख मिलता है। राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम और धार्मिकों पर अनुग्रह करने से उनके लिए परमेश्वर के समान है। जब वह अपनी इंद्रियों को संयम और जब उनको वश में नहीं रखता तो अपनी मर्यादा से नीचे गिरता है ऋत्विक पुरोहित और आचार्य का सत्कार करें उनका अनादर ना होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव करें यही राजा का धर्म है जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए। सब प्राणियों की सामर्थ्य का ज्ञान रखना चाहिए। मीठे वचन बोलना तथा नगर और देश के लोगों की रक्षा करते रहना चाहिए। तात, राज्य की रक्षा तो वही कर सकता है, जो बुद्धिमान � दंड देने का ढंग जानता हो जो दंड देने से हिचकता है वह मूर्ख और कायर मनुष्य क्या राज्य की रक्षा करेगा तुम्हें सुंदर कुलीन राजभक्त एवं बहुज्ञ मंत्रियों को साथ लेकर आश्रमवासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगों की भी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए इससे तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म फिर स्वदेश में रहो या परदेश में कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इस तरह विचार करने से धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इस लोक में तथा परलोक में भी सुख उठाता है। यदि मनुष्यों को सम्मान दिया जाए, तो वे सम्मान दाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रिय प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, उन्हें कुछ देना, मीठी बोली बोलना, प्रमाद का त्याग करना और पवित्र रहना ये राजा का ऐश्वर्या बढ़ाने के महान साधन हैं। मानधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी उपेक्षा न रखना। इंद्र, वरुण, यम तथा संपूर्ण राजरिशियों ने ऐसा ही बर्ताव किया है, इसी क जो राजा धर्म का आचरण करता है उसके सो को देवता ऋषि पितृ और गंधर्व सदा गाते रहते हैं भीष्म जी कहते हैं ओ तथ्य मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर मांधाता ने निर्भीक होकर उसका पालन किया और बिना किसी की सहायता के संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया राजा युधिष्ठिर तुम भी मानधाता की ही भांति धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो राजा के आचरण के विषय में वामदेव जी के उपदेश का उल्लेख राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्म में स्थित रहना चाहे उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए भीष्म बोले राजन इस विषय में तत्वदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है। वसुमना नाम के एक विचारशील, धैर्यशाली और पवित्र चित्र राजा ने एक बार परम तपस्वी मुनि वर वामदेव जी से पूछा था, भगवन् आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी ना गिर तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान वामदेव जी कहने लगे, राजन, तुम धर्म का ही अनुष्ठान करो, धर्म से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, जो राजा धर्म में स्थित रहते हैं, वे इस सारी पृथ्वी को अपने काबू में कर लेते हैं, जिसकी दृष्टि में अर्थसिद्धि की अपेक्षा भी धर्म का विशेष महत्व है, और ज धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है। इसके विपरीत, जो राजा अधर्मोन्मुख होकर बलात्कार उसी का आचरण करता है, उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़कर चले जाते हैं। जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है, वह अपने परिवार के सहित प्रजा का वध्य हो जाता है। उसका सर्� किंतु जो हितकारी बातों को ग्रहण करने वाला ईर्ष्या शून्य, जीतेंद्रिये और बुद्धिमान होता है, उस राजा की इसी प्रकार वृद्धि होती है, जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र की। राजा को चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी अपने को कभी पूर्ण ना समझे। ये धर्म आदि ही राजा की लोक यात्रा के आधार हैं इन्ही के द्वारा उसे यश कीर्ति वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है किंतु जो राजा कृपण स्नेहशून्य दंड के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धि होता है तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती उसकी लोक में अब होती है और मरने पर � तथा जो दूसरों का मान करने वाला, दानी, मधुरभाषी, धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला, अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला और धर्म को ही सबसे बड़ा लाभ मानने वाला होता है, वह राजा बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जिस राज्य में अपने बल के घमंड से राजा दुर्बलों पर अत्याचार करने लग इसी प्रकार के आचरण को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं वे लोग तो उस पापी राजा का ही अनुकरण करते हैं इससे लोगों में उदंडता फैल जाने से बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट हो जाता है राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है मिथ्या भाषण ना करे बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेषवश धर्म का त्याग न करे कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच ना करे बिना विचारे कोई भी बात मोह से ना निकाले किसी काम में जल्दबाजी न करें और किसी में भी दोष दृष्टि न करें ऐसे आचरण से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न ना हो और अप्रिय हो जाए तो घबराएं नहीं यदि आमदनी में कमी पड़ जाए तो दुखी ना हो उस समय भी प्रजा के ही हित का विचार करें जो बड़े-बड़े काम हो उन पर जीतेंद्रिये, अत्यंत अनुगत, पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान एवं प्रीतिमान पुरुषों को नियुक्त करें। इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हो और जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का काम करने में सदा सावधान रहता हो, उसे धन की व्यवस्था का काम सौंपें। जो राजा मूर्ख, इंद्रिये लोलोप, लोभी, द सिंसव, दुष्ट बुद्धि, अविद्वान, अनुदार, मध्यपी, जुआरी, स्त्री लंपट और आखेट प्रिय पुरुष को महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है, उसकी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, जो राजा अपने शरीर की रक्षा और अपने रक्षणियों की रक्षा का ठीक प्रबंध करता है, उसकी प्रजा की वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही राजन इस जगत में सभी पदार्थ नाशवान हैं, कोई भी वस्तु निरापद नहीं है। इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए। दुर्ग की रक्षा के साधन, युद्ध की सामग्री, न्याय की व्यवस्था, मंत्रियों के सत परामर्श और प्रजा को यथा समय सुख पहुंचाना इन पांच बातों से राज्य की उन एक ही पुरुष इन सब बातों पर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें योग्य अधिकारियों को सौंप देने से राजा बहुत दिनों तक राज्य भोग सकता है। जो पुरुष दानशील, मृदुल स्वभाव, पवित्र चरित्र और दुख के समय अपने आदमियों को ना छोड़ने वाला होता है, उसी को लोग राजा बनाते हैं। किंतु जो मन के अपने हितैषी की बात नहीं सुनता, सर्वदा लापरवाह सा रहता है और बुद्धिमानों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता, वह छात्र धर्म से पतित हो जाता है, जो प्रधान मंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय बनाता है, द्वेषवश अपने सदगुणी संबंधियों का भी सम्मान नहीं करता तथा जो चंच वह तो सर्वदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है, अ समय में कभी कर न लगावे, अ प्रिये हो जाने पर कभी दुखी ना हो, प्रिये होने पर हर्ष से फूल न जाए, सदा शुक्क कर्मों में लगा रहे, इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन केवल भय से आश्रय लिए हुए हैं, और कौन इनमें बीच किसी स्थि� तथा बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास न करें। जो लोग पाप बुद्धि होते हैं, वे अपने सर्वगुण संपन्न और प्रिय भाषी स्वामी से भी द्रोह करने में नहीं चूकते। इसलिए ऐसे लोगों का कभी विश्वास न करें। यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो, तो राजा को अनधिकृत देशों पर अधिकार कर क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है, उस राजा को इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है। किंतु जिस राजा का देश प्रशस्त, धन-धान्य से पूर्ण, राजभक्त और संतुष्ट हो, तथा जिसके मंत्री सु योग्य हो और सैनिक संतुष्ट, सु शिक्षित एवं शत्रुओं को खदेड़ने में समर्थ हो, वह थोड़ी सी सेना से भी विजय प जिस राजा के पुरवासी और देशवासी जीवों पर दया करने वाले और धन संपन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जिसका वैभव दिनों दिन बढ़ रहा हो, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुरतीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, जिसे भले आदमी बुरा समझते हों, उसे ऐसे काम में ही मन लगाना चाहिए, जिससे सबका हित हो। जो राजा इस प्रकार का बर्ताव करता है, वह इस लोक और पर लोक दोनों को सुधारकर विजय प्राप्त करता है। भीष्मजी कहते हैं, वामदेवजी के इस प्रकार कहने पर राजा वसुमना ने सब काम उसी � यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे, तो निष्संदेह अपने दोनों लोक बना लोगे। युद्ध नीति का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे, तो उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? भीष्मजी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए ना हो, तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आवे, तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे। यदि वह सेना साथ लेकर आया हो, तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उसे ललकारे। यदि वह कपट से युद्ध करे, तो आप भी कपट युद्ध करे और धर्म युद्ध करे, तो स्वयं भी धर्मानु यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करें तथा डरे हुए और परास्त शत्रु पर भी वार न करें जो बलहीन हो जिसका पुत्र मर गया हो जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो जो विपत्ति में पड़ गया हो जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो उस पर कभी प्रहार न करें ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे यही सनातन धर्म है अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए यह बात स्वयंभू मनु ने भी कही है सर्व पुरुषों में सदा से सजनों का ही धर्म रहा है उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट ना करे जोक्षत्रीय धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है, वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है। इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत पुरुष को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्म पूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अव कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता किंतु वह मूल और शाखा दोनों को ही जलाकर दम लेता है पापी पुरुष किसी पाप पूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के मुख में ही पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाती हैं और सभी लोग उसकी निंदा कर और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए राजन अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थाई और स्वर्ग से गिराने वाली होती है वह राजा और राज्य दोनों को ही नष्ट कर देती है जिस योद्धा का कवच टूट गया हो जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हो उसे कैद कर ले मारे नहीं एक साल तक कैद में रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हरकर लावे, तो एक साल तक उससे कोई प्रश्न ना करे। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे, तो उसे छोड़ दे। इसी प्रकार धन या दास-दासी, जो कुछ अपने पराक्रम से जीतकर लावे, उसे भी एक साल तक अपने पास रखकर, फिर उसके स्वामी को यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास ना रखे सार्वजनिक कामों में लगा दे और यदि गौ छीनकर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए यदि दोनों कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उसे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है। जिस राजा को विजय की इच्छा हो, उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो विजय धर्� उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा भुजाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए। यही राजाओं की प्रधान नीति है। यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है, तो वे दुखी होकर अपने देश से चल विजयी राजा की विपत्ति के समय की बात देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आता है, तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत, धन-धान्य संपन्न और राजभक्त होता है, तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत कही जाती है। जो र तथा अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए कपट या दंभ के द्वारा नहीं युद्ध में होने वाली हिंसा के प्रायश्चित और वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोगों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, छात्र धर्म से बढ़कर पूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्यों की हत्या कर डालता है। सो कृपा करके य जिसके द्वारा उसे पुण्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है भीष्म जी बोले राजन पापियों को दंड और सतपुरुषों को आश्रय देने से तथा यज्ञ अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर शुद्ध हो जाते हैं यह ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुंचाते किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं। फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निराने वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास पूस को उखाड़ डालता है, किंतु इससे उस खेत का कुछ भी नहीं जो शस्त्र चलाकर तरह-तरह से सेना को संतप्त कर रहा है, उस राजा के इस कर्म का यही पूरा पूरा प्रायःचित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धनख़े, प्राणनाश और दुखों से बचाता है, तथा लुटेरों से उसके प्राणों की रक्षा करता है, वह धनदायक और सुखप्रद म शत्रुओं पर बाण वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवता लोक संसार में और किसी को नहीं समझते। उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं, उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके शरीर से जो युद्धस्थल में खून बहता ह� वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मग्या पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करने में जो तरह तरह के दुख सहता है, उनसे उसका तप ही बढ़ता है। विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। वीर पुरुष का सामना करता है इसलिए वह स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगता है तथा कायर अपने साथियों को संकट में डालकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित आचरण करे उसे लाठी और ढेलों से मार डाले। अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट पीटकर मार डालें। राजन क्षत्रिय का घर के भीतर मरना अच्छा नह जिन्हें शूरत्व का अभिमान होना चाहिए, उनकी यह दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है। जो जोक्षत्रिये रोगशैया में पढ़कर, दीनवदन और दुर्घंद पूर्ण होकर, हाय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ, इस प्रकार बढ़ है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है, वह अपने जाती भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए, उनके पैने शस्त्रों से छिन्न-भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रुओं का सामना करता है। इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर यदि दीनता को पास नहीं फटकने देता, तो शत्रुओं से घिरकर कहीं भी मारा जाए अक्षय लोकों को ही प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रण रणांगन में ही अपने प्राण त्यागते हैं, उन्हें किन लोकों की प्राप्ति होती है? यह बताने की कृपा करें। भीष्मजी बोले, राजन, इस विषय में यह जिसमें राजा प्रतिरण और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है। उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिलाधि पति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नर्क दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, वीरो, देखो, यह तेजोमय लोक संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं, ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और देखो, ये नरक दिखाई दे रहे हैं, जो लोग युद्ध से भागते हैं, उनकी इस लोक में सदा के लिए अब कीर्ति होती है और अंत में इन्हीं में जाना पड़ता है। इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो, युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में ना पढ़ो। शूरवीरों को स्वर्ग का स राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रुओं को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए गजा रोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करें रथियों के बाद अश्व को रखें और उनके बीच में शस्त्र आदि से सुसज्जित पदातियों की सेना जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्योह बनाता है, वह सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए। जो योद्धा रणभूमि से एकदम भाग जाते हैं, वीर पुरुष उन पर प्रहार करना नहीं चाहते। इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे � जीवों के अन्न हैं बिना दाढ़ों के प्राणी दाढ़ वालों के अन्न हैं जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष शूर वीरों के अन्न हैं इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं यह सारा लोक बालक के समान शूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित यह सारा जगत है सैन्य संचालन की विधि योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ विद्याभिलाषी राजा जिस प्रकार गायरों को उत्साहित करने के धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाती हैं वह मुझे बताइए भीष्म जी बोले राजन किन्ही का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है किन्ही के मत में सर पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं लोक में कार्यसाधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले, किंतु यदि शत्रु चढ़ आए हो, तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मर कर, आत्म कर लें। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो, तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पीले और लाल रंके कवच, रंग के कवर्च, रंग बिरंगी ध्वजा पताकाएं, रिश्ती, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावे। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो क्षेत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्म इसलिए उसी समय चढ़ाई करें अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दे शत्रु को दबाने के लिए यही अफसर अच्छे माने गए हैं सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिस और घास का सुपास हो, वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है, इसलिए विजय भिलाशी वीर सेना का पद प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और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 योद्धाओं को चाहिए कि सप्त ऋषियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करें, सेना को इस प्रकार खड़ी करें जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक और ना पढ़ते हों, तो इनमें पूर्व पूर्व श्रेष्ठ हैं, उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले ना हो, जहां कीचड़ और गड्ढे ना हो, वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है, जहां ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो, वह स्थान गजा गजारोहियों के लिए ठीक होता है, और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बें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 शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है, वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हो, प्यासे हो, थक गए हो, अथवा इधर उधर भाग रहे हो, उन पर चोट ना करे। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्धस्थल से जाते समय, पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारे। इसी जो बहुत घबराए हुए हो, पागल हो गए हो, घायल हो, दुर्बल हो गए हो, असावधान हो, दूसरे किसी काम में लगे हो, उन पर भी प्रहार न करें। जो शत्रुओं की सेना को छिन्नभिन्न कर सकते हो, और अपनी को संगठित करने की शक्ति रखते हो, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दोगुना वेतन देना � सेना में कुछ लोगों को तो दस दस सैनिकों का नायक बनावे और कुछ को सौ का तथा फिर एक हजार वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करे प्रधान प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोडेंगे इन्हें यह भी समझा दें कि युद्ध के मैदान से भागने में कई इससे अपने प्रयोजन की हानि भागते समय शत्रुओं के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं लोगों के मुख से तरह-तरह की अप्रिय और दुखदाइनी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं उन्हें एहलोक या परलोक में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 सबसे आगे ढाल तलवार धारी पुरुषों की टुकड़ी रखें, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिकों वो आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातीयों का उत्साह बढ़ावे। उन्हें प्रयत्नपूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करन उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े, तो उन्हें सूची मुख नाम का विहों बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोला हल करना चाहिए। देखो देखो, वेरी भाग रहे हैं। हमारी मित्र सेना आ गई है। बेखटके चोट किए जाओ। इस साहस के साथ शत्रुओं पर प्रहार करें जो लोग सेना के मुहाने पर हो उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए क्रकच नर सिंहे भेरी मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह युद्ध करने में कैसे स्वभाव कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा और शस्त्र अस्त्र भी कैसे होने चाहिए भीष्म जी बोले राजन शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं वे बड़े उशीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं, वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध में पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओ सिंह या शारदूल के समान हो, वे बड़े लड़ाके होते हैं, जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर उंट की तरह और नाक तथा जीप टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर से ही शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं, जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल प चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं, जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडाल होते हैं, बेवीर युद्ध का ध्वंसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं, तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है, जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के ओठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओ चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रुओं की सेना में घुस जाती हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धरश होते हैं जिनके बालों के अग्र भाग पीले और चित्रिताये हुए पसलियां थोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं गर्दन तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है। वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं। ऐसे मनुष्य प्राय नीची जाति के हुआ करते हैं। वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी प उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए, वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता, वे कभी-कभी अकारण -कभी ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं, अतः उन्हें मीठी बातों से समझा पुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछ सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से हैं मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है, उन्हें बताता हूँ। सुनो, देव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्� जब होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके देवी उपद्रव को शांत कर देती हैं, जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दे, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंद मंद हवा चले, सामने इंद्र धनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देर में ब तथा गिदड़ गिद्ध और कौवे अनुकोल दिशा में आ जाएं तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहता बिना धुएं की ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना ये भावी विजय के शुभ चिन्ह हैं शंखों की गंभीर ध्वनि रणभेरी की ऊंची आवाज और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षणों में से एक है। सेना के कूच करते समय मरिगों के झुंड का पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है। हंस, क्रॉंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मं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 यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है युधिष्ठिर चतुरंगिणी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले सामनीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मार काट करने के बाद जो विजय मिलती है, वह उत्तम नहीं समझी जाती। वह भी अचानक या देविच्छा से ही प्राप्त होती है, उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है, तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैस सब भागने लगते हैं। यही दशा बड़ी सेना की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों ना हो, कुछ लोग भाग रहे हैं। इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता है, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए पांच छह व युद्ध में डटे रहें तो वे शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले साम नीति का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करें। इससे काम ना चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करें। इसमें भी सफलता न मिले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 उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है शत्रो भी उस पर विश्वास करने लगते हैं राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रुओं को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे उसका विनाश न करे युधिष्ठिर राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ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 मेरे जिन सैनिकों ने इन शूर वीरों का वध किया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा और कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेत प्रकट करके एकांत एक में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करें, जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो, उनका विशेष सम्मान करें, इसी तरह शत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 और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन ना पा सके उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए भीष्मजी ने कहा युधि� तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ। तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक बार कौसल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वह कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और �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 फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट दीन और आर्त हूं इस चोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूं अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिए। कौसल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनीबर कालक वृक्षीय ने उन्हें यो उत्तर दिया,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 अब कहां चले गए? आज तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं। यह शरीर अनित्य है। इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन,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 और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम देव जो कुछ मिल जाए, उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे, जैसा पहले रहते थे? आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी, क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप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 अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो, भैया इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ये सब के सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूप ही समझो। इन बुब पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके ही लिए धन की इच्छा करते हैं कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ नहीं जान पड़ता किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही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 तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है। तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है, तथा तुम जीतेंद्रिये और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना �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 कालक वृक्षीय मुनि का कूट नीति बदलाना और शेम दर्शी का राजा जनक से मेल करा देना मुनि ने कहा राजकुमार अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है काम क्रोध हर्ष भय और दंभ छोड़कर शत्रु की भी सेवा करो, उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ, उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसका विश्वास पात्र बनो, विदेह राज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके, तो तुम्हें बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। यदि ऐसा हुआ, तो तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले,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 सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति भांति के पशुओं और पंचियों को पालने का भी शौक पैदा करो जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए बुद्धिमान के विश्वास बनकर शत्रु के राज्य में ब्राह्मण करो और कुत्ते हिरण तथ मित्र धर्म का पालन करो, शत्रु से इतने बड़े-बड़े कार्य प्रारंभ कराओ, जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो, बलवानों के साथ उसका विरोध करादो, बड़े-बड़े बगीचे, बहु मूल्य पलंग, बिछाने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करादो। शत्रु का कोश क्षीण होते ही वह वश में आ जात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 उसके घोड़े, हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत के घाट उतार दो। ये तथा और भी बहुत से दंभपूर्ण उपाय हैं, जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्रह्मन, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत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 धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। यह राजकुमार महात्मा है। इसने सत पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाओगे, तो यह तुम्हारे सब शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे इसके हित साधन में लगे रहो किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा मुनिवर आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। हैं आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो-जो आज्ञा हुई है वह सब पूर्ण करूंगा। यह तो मेरे परम कल्याण की बात है। इसमें अन्यथा विचा�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 विदेह ने कौसल्या को अपने महल में ले जाकर पाद्य अर्घ्य आचमनिये तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया विदेह में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए यही राजाओं का परम धर्म है उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए माता-पिता और गुरु की सेवा का उपदेश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 जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता-पिता तथा गुरु जनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुर्णिया लोकों पर तो विजय पाता ही है, इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है। माता, पिता और गुरु जिस काम के लिए आज्ञा दें, वह धर्म के अनुकूल हो या उसका पालन करना ही चाहिए दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है ऐसा निश्चय रखना चाहिए माता पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं यही तीनों आश्रय हैं यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नि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 तुम इनके साथ सदा अच्छे बरताव करो, ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उलंघन ना करे, इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन ना करे, इन पर कोई दोषारोपण ना करे और सदा इनकी सेवा में सनलगन रहे, यही सबसे उत्तम पुण्य है।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 कभी भी अपमान के योग्य नहीं हैं, उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महारिशि स्वीकार करते हैं, जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय, पिता और माता से द्रोह करते हैं, तथा जो पिता माता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पा� उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई और पापी नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघन, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला इन चार प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है। तदेह माता पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है, यही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 अतः परिणाम के द्वारा सत्य और सत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मग्या है, जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाप नामक बहेलिए की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है, प्राणियों के अभियोधय और कल्याण क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 ऐसा निश्चय रखना चाहिए, जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है, अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से, उसका पता पूछते हो, और न बताने से, उस धनी का बचाव हो जाता हो, तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए, किंतु य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 दाता को ही कष्ट में डालता है, जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बात को छिपा लें, तो वे सबके सब, सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु प्राण संकट के समय विव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 चल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं, उन्हें ना देव लोक प्राप्त होता है, ना मनुष्य लोक, प्रेतों की जो गति होती है, वही उनकी भी होती है, जो यज्ञ न करते हो, तपस्या से दूर रहते हो, ऐसे मनुष्यों का संग तुम कदापि न करना, पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज नहीं है, ऐसे लो उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होती हैं। मरने के बाद वे इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। यह धर्म है और न्याय भी है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार क दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा युधिष्ठिर ने कहा पितामह जगत के जीव भिन्न-भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए भीष्म जी ने कहा राजन जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक-ठीक वर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं �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 लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब सभोर से रक्षा करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मापूर्वक विजय पाना चाहते हैं वे दुखों से पार हो जाते हैं जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास ह दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन कर्म के काम में लगता है, वे दूसर विपत्ति के भी पार हो जाती हैं। जो तपस्या में लगे रहती हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, और वेद विद्या तथा व्रत में निष्णात होती हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए है जिनकी सदा, सत्व गुण में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 जो स्वाद के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विशे वासना की त्रिप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथ्युन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं, और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दूसर दुखों से भी पार हो जाते ह दुखों से मुक्त हो जाते हैं इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है और तो क्या यह प्रसंग भी दुखों से तारने वाला है जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं वे दुखों से छूट जाते हैं इस प्रकार यहां संक्षेप से मनुष्यों के लिए बह कर्तव्य बताया गया है जिससे वे इस लोक में और पर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 मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनी में जन्म हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा। इसलिए उस अधम योनी में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्या बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत क दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का। उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वही उसका जन्म हुआ था। जन्म भूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भ यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलाए मान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मासाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह तेरी उलटी समझ का परिणाम है। भैया, हमारे ही समान ह तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे, तो सिर्फ इस शौचाचार का अडङ्गा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्ति युक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुर हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता, अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूं जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि है, तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ, उसको सुनो। आश्रम बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो, ऐस कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा अथवा आश्रम से अलग शमशान आदि स्थानों में ही यदि कोई गौ दान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा उसे पुण्य नहीं होगा तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट अनिष्टफल देने वाली है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई। तदनंतर एक व्याग्र ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की। व्याग मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ, तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, यह दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए, मेरे हित साधनों में लगे रहोगे, तो तुम्हारा भी भला होगा। सियार ने क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 किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अनप्राप्त होता हो। इन दोनों को यदि विचार करके देखता ह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 यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो, तो उन्हें प्राण दंड ना दीजिएगा, तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मिये जनों पर भी प्रहार ना कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया, फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा, प्रत्य यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए सब उसके साथ द्वेश करने लगे उनके मन में दुष्टता भरी थी इसलिए वे झुंड बांधकर बार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझा कर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे सियार के आने से पहले उनकी रहनसहन कुछ और ही थी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 किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है, वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, � रूपवानों से डाह रखते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो ब्रह्मस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष निकाला करते हैं। एक और तो जब घर में सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी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 और न जुगनुओं में आग ही है इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए जो जांचने बुझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछतावा नहीं होता राजा के लिए किसी को मरवा डालना कोई कठिन काम नहीं है मगर इससे उसकी बढ़ाई नहीं होती शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा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 उसका भंडा फोड़ कर दिया। इससे शेर को सियार की सचचरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया। सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। �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 और फिर स्वयं वन में चला गया वह बड़ा बुद्धिमान था इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में जा पहुंचा शक्तिशाली शत्रुओं के सामने नम्र होने और मूर्ख की बातों को अनसुनी करने का उपदेश तथा राजा और राज सेवकों के गुणों का वर्णन। युधिष्ठर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्यों को पाकर भी यदि सेना, खजाना आदि साधनों से रहे थो, तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में समुद्र और नदियों के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा: नदियों मैं देखता हूँ, जब तुम लोगों में बाढ़ आती है, तो बड़े-बड़े वृक्षों को जड़, मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लात किन्तु उनमें बेंध का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता, बेंध का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता, और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी, क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपक क्यों बेंध का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूं। यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त, अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर � उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंथ नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार बरताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता, अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता, जो पौधे, वृक्ष या लतागुल्म � तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं उनका कभी तिरस्कार नहीं होता भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार असर बल और पराक्रम उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बढ़ा हुआ समझे, तो विद्वान पुरुष को बेंध की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि कोई दृष्टमूर्ख, मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच कि� तो विद्वान को उसके साथ कैसा बरताव करना चाहिए? भीश्म जी ने कहा, बेटा, जो निंदा करने वालों के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्य को ले लेता और अपने पाप धो डालता है। इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वह मूर्खतों पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है। कि मैंने अमूक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी-ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुँह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय कर्म का उल्लेख करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं। ऐसे नीच पुरुष की यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। मूरख मनुष्� विद्वानों को वह सब सह लेना चाहिए, जैसे जंगल में कोहुआ व्यर्थी काएं काएं किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी औकारण ही निंदा करता है, और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्ठाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है, वह तो कुत्ते के समान है, उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिससे राज्य का हित हो, जो वर्तमान त और अभियोग करने वाला हो तथा जिससे राष्ट्र की उन्नति हो वह उपाय मुझे बताइए क्योंकि आप तथा महाबुद्धिमान विदुर जी ही हमारे वंश के हित में लगे रहकर सदा राजधर्म का उपदेश देते रहते हैं राजा अकेला ही सारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता इसलिए उसके पास कैसे और किन गुणों वाले सेवक रहने चाह बेटा, कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या सहायता के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गई, तो उसकी रक्षा असंभव हो जाती है। अतः सेवकों का होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान-विज्ञान से संपन्न, हितैषी, कुलीन तथा प्रेमी हो, उसी र जो कुलीन हो, जिन्हें धन का लोप दिखाकर शत्रु फोड़ न सके जो राजा के साथ रहते और उन्हें अच्छी बुद्धि देते हो, जो अच्छे स्वभाव के हो और भविष्य का प्रबंध करने वाले, समय को जानने वाले तथा बीती हुई बात के लिए शोक ना करने वाले हो, ऐसे मंत्री जिस राजा के पास रहते हो, वही राज्य का पल भो जिस राजा के सहायक उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हो, उसकी आर्थिक उन्नति की चिंता में लगे रहने वाले और सत्यवादी हो, वही राज्य का फल भोगता है। जिसका देश दुखी ना हो, जो स्वयं खोटे विचार का ना होकर सदा सन्मार्ग पर चलने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वासपात्र तथा खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो वही राजा उत्तम है। यदि लोप फूट न सकने वाले संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निरलोप मनुष्य अन्नादी भंडार की रक्षा में नियुक्त हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म क शंख मुनि के बनाए हुए न्याय का पालन देखा जाता हो वही राजा अपने धर्म का फल पाता है जो अपने यहां अच्छे लोगों को जुटाता है और अवसर के अनुसार राजनीति के संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव तथा समाश्रय नामक छह गुणों का उपयोग करता है उसी को धर्म का फल मिलता है बुद्धिमान राजा कि पहले अपने सेवकों की सच्चाई शुद्धता सरलता स्वभाव शास्त्रीय ज्ञान सदाचार कूलिंता जितेंद्रियता दया बल पराक्रम प्रभाव विनय तथा क्षमा आदि गुणों की जानकारी प्राप्त करे फिर जो जिस कार्यों के योग्य जान पड़े उन्हें उसी काम पर लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे बिना किसी को मंत्री न बनावे क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का सहवास हो जाने पर राजा को ना सुख मिलता है ना उसकी उन्नति होती है यदि राजा अपराध न होने पर भी किसी कुलीन पुरुष का तिरस्कार कर दे तो वह अपनी ही कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने का विचार नहीं करता किंतु एक नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के � यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्या का उपभोग करता है, तथापि यदि एक बार भी राजा ने उसकी निंदा कर दी, तो वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मंत्री उसे बनावे, जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञान विज्ञान में निपुण, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बल निर्लोभी, जितना मिल जाए उतने से ही संतुष्ट रहने वाला, अपने स्वामी तथा मित्रों की उन्नति चाहने वाला, देशकाल का ज्ञान रखने वाला, वस्तुओं का संग्रह करने वाला, सदा मन को वश में रखने वाला, हितैषी, आलस्य से रहित, संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला, नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन, ख और सुरंग खुदवाने तथा विहो निर्माण की कला में कुशल अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण चेष्टा और शकल देखकर मनुष्य के मन का भाव समझने वाला अहंकार रहित निर्भीक कार्यदक्ष बलवान उचित काम करने वाला शुद्ध राजनीति में चतुर गुणवान उद्योघशील झड़ता से रहित दूर तक विख्यात अच्छे स्वभाव वाला, मीठे वचन बोलने वाला, धीर, शूरवीर तथा देशकाल के अनुसार काम करने वाला हो, जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी उपयुक्त गुनों से विभोषित होना चाहिए, स और प्रजापालन आदि गुण भी रहने चाहिए। राजा धीर, शमावान, पवित्र, मनुष्य और समय को पहचानने वाला, बड़ों की सेवा करने वाला, शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, न्याय के अनुसार कार्य करने वाला, जीतेंद्रिय, प्रिय बोलने वाला, शत्रु को भी शमा करने वाला, श्रद्धालु, पर दुखियों को हाथ का सहारा देने वाला हो, वह अहंकार न करे, कर्तव्य परायण बने, अपने भक्तों पर प्रेम रखे। अच्छे मनुषियों का संग्रह करे। जड़ता को त्याग दे, सदा प्रसन्न मुख बना रहे, सेवकों का सर्वदा ख्याल रखे। क्रोध न करे, हृदय को उदार बनावे, राज का कभी त्याग न करे, किंतु उसका न्या� गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा प्रजा की प्रत्येक अवस्था पर दृष्टि रखे तथा धर्म और अर्थ के विषय में सर्वदा कुशल रहे ऐसे सैकड़ों गुणों से युक्त राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है राजन राज्य की रक्षा में सहायता पहुंचाने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणों से संपन्न होने इसके लिए अच्छे पुरुषों की ही तलाश करनी चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, निर्भय, धर्मशास्त्र के ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है, जो राजा उन्हें योग्य कार्यों में नियुक्त करता है, उसे ही राज्य का फल मिलता है। मंत्री के पद पर भी उन्हीं को बिठाना चाहिए, जिनमें उस पद के अनुरूप गुण और उस काम को संभालने की योग्यता हो, जो भृत्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल काम सौंपता है, वह राजा राज्य से फायदा उठाता है। इसलिए मूर्ख तथा नीच कुल के मनुष्यों को राज्य के काम में नहीं लगाना चाहिए। जो सज्जन, कूलीन, शूर, ज्ञानी, किसी की निंदा न करने वाले, उत्तम, पवित्र तथा कार्य दक्ष हो। वे ही लोग राजा के पार्षद वर्ती होने योग्य हैं। ऐसे सहायकों को पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है। जो आज्ञा पाते ही चलाए हुए तीर के समान स्वामी के काम में लग जाते हैं और सदा उसके हित का ध्यान रखते हैं। उन सेवकों को बराबर संतुवना देते रहना चाहिए। राजा को यतन पूर्वक अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही राज्य की जड़ है। उसी से राजा का अभियोग होता है। युधिष्ठिर, भंडार घरों को भी अच्छे-अच्छे अनाजों से भरे रखो और उनकी रक्षा का भार सत पुरुषों के ऊपर छोड़ो इस प्रकार धन और धान्य दोनों का संग्रह करते रहो अपने युद्ध कुशल योद्धाओं को सदा अभ्यास में लगाए रखो भाई बंधुओं की भी देखभाल करो मित्रों और संबंधियों के साथ रहकर पुर के कार्य सिद्ध करो और उनके हित साधन में लगे रहो राज और दंड के स्वरूप का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा पितामह अब आप मुझे संक्षेप से प्राचीन राजाओं के धर्म सुनाइए भीष्म जी बोले युधिष्ठिर क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करना किंतु यह किया कैसे जाए इसको बता रहा हूं सुनो राजा को समय-समय पर उग्र शांत आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिए जिस कार्य के लिए जो हितकर जान पड़े उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है। इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने वाले राजा का छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा भी मौन रहकर राज किए गुप्त विचारों को प्रकट ना होने दे। बोलना ही पड़े, तो मीठी वा� किंतु धर्म में बाधा न आने दे, जिसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर सारी प्रजा उसे अपना मानने लगती है, वह राजा पर्वत के समान अचल हो जाता है, जैसे सूर्य सब पर समान भाव से अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसी का पक्ष न करे, प्रिये और अप्रिये को समान समझकर केवल धर्म की ह जो कुल धर्म प्रकृति धर्म और देश धर्म को जानने वाले तथा मीठे वचन बोलने वाले हों जिन पर जवानी में कोई कलंक न लगा हो जो हित साधन में लगे रहने वाले धैर्यवान निर्लोभ शिक्षित जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थ की रक्षा करने वाले हों ऐसे ही पुरुषों को राज्य के सब कामों में लगाना सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और उसकी समाप्ति करे मन में संतोष रखे और गुप्त चरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे जिसके क्रोध और हर्ष निश्वल नहीं जाते जिसकी दया सब पर विदित हो जो यथार्थ कारणों से ही दंड देता हो तथा अपनी और अपने देश की रक्षा वही राजा राज धर्म का ग्याता है, जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को देखता है, उसी तरह राजा भी सदा अपने नेत्रों से राष्ट्र का निरीक्षण करे, राज्य में भ्रमण करने वाले चरों की बातें जाने और स्वयं अपनी बुद्धि से भी विचार करे, जैसा समय आवे, उसके अनुसार काम करे और अपने अर्थ संग्रह क जैसे गाय का पालन करते हुए प्रतिदिन उससे दूध दुहा जाता है उसी प्रकार राज्य की रक्षा पूर्वक राजा को उससे कर लेना चाहिए जैसे शहद की मक्खी क्रमशः कई फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर मधु एकत्र करती है उसी तरह राजा को भी क्रमशः समस्त प्रजा से कर लेकर द्रव्य संग्रह करना चाहिए राज्य की रक्षा और वेतन आदि देने से जो धन बचे उसी को धर्म में खर्च करे और अपने उपभोग में भी लगावे। शास्त्रग्य राजा को जहां तक संभव हो खजाने का धन नहीं खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करें। शत्रु को छोटा न समझे। बुद्धि से अपनी स्थिति को समझता रहे औ स्मरण शक्ति चतुर्ता संयम बुद्धि शरीर धैर्य शूर्ता और देशकाल की परिस्थिति से लापरवाह न रहना ये आठ धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं शत्रु बालक जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों ना हो सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है वह मौका पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है इसलिए जो समय का ज्ञान रखता है वही राजाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान राजा की कीर्ति नष्ट करता है उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में बढ़ी हुई उसकी शक्ति का विनाश कर डालता है इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रुओं की लाभ रक्षा और संग्रह आदि को खूब समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रुओं के साथ संधि या विग्रह करे इसके लिए बुद्धि का सहारा ले परिमार्जित बुद्धि बलवान को भी पचार देती है बढ़ते हुए बल की बुद्धि ही रक्षा करती है बल में बढ़े चढ़े शत्रुओं को भी बुद्धि के द्वारा संकट में डाला जा सकता है इसलिए बुद्धि से विचारने के बाद जो काम किया जाता है वही उत्तम होता है जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है वह धीर राजा थोड़ी सी सेना के बल से भी संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर सकता है प्रजा पर स्नेह रखते हुए ही उससे धन वसूल करें उसे अधिक काल तक सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अप लोभी मनुष्य दूसरों के धन भोग सामग्री स्त्री पुत्र तथा समृद्धि सब कुछ हड़प लेना चाहता है उसमें सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं इसलिए लोभी को अपने यहां न रखें जिस राजा ने धर्मात्मा ब्राह्मणों से तत्व ज्ञान प्राप्त किया है जो मंत्रियों से सुरक्षित प्रजा का विश्वास पात्र तथा कूलीन है वह अपने को कर देने वाले सामंत नरेशों को वश में रख सकता है राजन मैंने संक्षेप से जिन राज धर्मों का वर्णन किया है उन्हें बुद्धि से विचार करके धारण करो जो उन्हें भली भांति समझकर आचरण में लाता है वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है जिसका सुख भोग हट अन्याय तथा कानून के बल पर उस राजा को परलोक में उत्तम गति नहीं मिलती और उसका वह राज्य सुख भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रहता। योधिस्तर ने पूछा, पितामह, आपने सनातन राजधर्म का वर्णन किया, इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है, दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, ऋषि, पित्र, महात्मा, यक्ष, राक्षस ऋषराज तथा संसार के समस्त प्राणियों के लिए दंड ही कल्याण का साधन है उसी पर चराचर जगत प्रतिष्ठित है अतः मैं जानना चाहता हूं कि दंड क्या है कैसा है उसका स्वरूप क्या है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है साथ ही यह भी बताइए कि दंड का उपादान क्या है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका और वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों का शासन करने के लिए जागृत रहता है। भीश्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है, तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है, वह सब तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है, वही दंड है, उसकी धर्म में गणना है, उस लोक में किसी तरह धर्म और न्याय का लोप न होने पावे इसके लिए दंड आवश्यक है व्यवहार की रक्षा के कारण ही वह व्यवहार कहलाता है पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर पक्षपात न करके दंड का ठीक-ठीक उपयोग करता हुआ प्रजा का पालन करता है उसका वह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो यह दंड की बात बताई है, वह ब्रह्मा जी का महान वचन है और इसे सबसे पहले मनु जी ने कहा है। इसलिए इसको प्राग वचन कहते हैं तथा व्यवहार का प्रतिपादन करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। दंड का ठीक-ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म, अर्थ और काम की सत्ता का� इसलिए दंड महान देवता है। इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मूसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रिश्ती, तोमर तथा दूसरे-दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र-शस्त्र हैं, उन सबके रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्ति मान होकर विच वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, चीरता, फारता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही संसार में सब और दौड़ता फिरता है। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु हैं और मनुष्यों का अयन होने से नारायण कहलाता है। वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसलिए उसे महापुरु इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती और जगत धात्री भी उसी के नाम है इस तरह दंड के अनेकों स्वरूप हैं। अर्थ, अनर्थ, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, बल, अबल, दुर्भाग्य, सौभाग्य, गुण, दोष, काम, अकाम, रितु, मास, रात, दिन, शनि, प्रमाद, अप शम दम देव पुरुषार्थ बंध मोक्ष भय अभय हिंसा अहिंसा तप यज्ञ संयम मद प्रमाद दर्प दंभ धैर्य नीति अनीति शक्ति अशक्ति मान अपमान व्यय अव्यय विनय दान काल अकाल सत्य असत्य ज्ञान श्रद्धा अश्रद्धा अकर्मण्यता उद्योग लाभ जय पराजय कठोरता कोमलता मृत्यु आना जाना विरोध अवरोध कर्तव्य अकर्तव्य असुया अनसुया लज्जा अलज्जा संपत्ति विपत्ति स्थान तेज कर्म पांडित्य वाक शक्ति तथा तत्व बोध ये सब दंड के ही अनेकों रूप हैं युधिष्ठिर संसार में यदि दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को पीस डालते, दंड के ही भय से कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता, दंड से सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने राजा की दिन दिन उन्नति करती है, इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है, वही इस जगत को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है, सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में रहता है। वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए देवता इंद्र से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इससे इंद्र प्रजा जनों पर अनुग्रह करके उन्हें अन्न देता है, और संपूर्ण प्राणियों के प्राण अन्न पर ही अवलंबित रहते हैं, इसलिए दंड से ही प्रजा की स्थ वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षत्रिय है ईश्वर पुरुष प्राण सत्व चित्त प्रजापति भूतात्मा तथा जीव ये दंड के ही 8 नाम हैं उत्तम कुल अत्यंत धनवान मंत्री बुद्धि तेज ओज और साहस रूप बल तथा अष्टांग बल से उपार्जन करने योग्य जो धन धान्य और खजाने आदि का बल है उस सब का राजा के पास संग्रह होना चाहिए हाथी घोड़े रथ पैदल नाव बेगार देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु यह आठ अंगों वाला बल है रथी हाथी सवार घुड़सवार पैदल मंत्री वैद्य भिक्षुक वकील ज्योतिषी देव को अनुकूल बनाने के लिए पूजा पाठ करने वाले खजाना मित्र धान्य तथा अन्य सब सामग्री यह सात प्रकृति तथा आठ अंगों से युक्त सेना का शरीर है यह सेना दंड के ही अंतर्गत है अतः दंड ही राज्य का प्रधान अंग है वही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है ईश्वर ने प्रयास करके जगत की रक्षा के लिए शत्रीय के हाथ में दंड का अधिकार दिया है। सबके प्रति समान भाव से उपयोग करने पर ही दंड के स्वरूप की रक्षा होती है। संसार का सनातन व्यवहार दंड के ही अधीन है। राजा के लिए दंड रूप धर्म से बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वधर्म की स्थापना तथा लोक रक्षा के ल दंड नीति मए धर्म का उपदेश किया है जो दंड है वही सनातन व्यवहार है जो व्यवहार है वही वेद है जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत पुरुषों का मार्ग है सत पुरुष हैं पितामह ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं उन्होंने पहले देवता असुर राक्षस मनुष्य तथा सर्प संपूर्ण लोगों की रचना की, फिर वादी प्रतिवादी के विवाद का निर्णय करना रूप जो व्यवहार है, उसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष यह आदर्श रखा है कि यदि माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते, तो राजा को चाहिए कि उन्हें � कोई भी अदंडनीय नहीं है दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन भीष्म जी कहते हैं इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ अंग देश में वसुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं वे बड़े धर्मात्मा एक समय की बात है, राजा वसुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मुन्जप्रिष्ठ नामक स्थान पर गए। वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है। एक दिन वही मुन्जावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधी थीं, तभी से ऋषियों ने उसका नाम मुन्जप्रिष्ठ रख दिया। उस स्थ राजा वसु होम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया। वे अपने तप के प्रभाव से देवरिशि के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन राजा मानधाता उनके दर्शन के लिए गए। महाराज वसु को उत्तम तपस्या में लगे देख, वे बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणा� उस समय अंग राज ने भी पाध्या और अर्ग्या अर्पण करके राजा मांधाता का आतिथ्य सत्कार किया, फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सद्बर्ताव का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा, महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मांधाता ने कहा, राजन आपने ब्रह्मस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र की भी मिशेश जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका कारण और कार्य क्या है, तथा इस समय इसका भार क्षत्रियों पर क्यों रखा गया है? मैं शिष वसु होम ने कहा, राजन, दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है। यह धर्म का सनातन आत्मा है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उदंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है, सो बता रहा हूँ। सुनिए। सुनने में आया है कि किसी समय लोग ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे। किन्तु उन्हें अपने योग्य रितविज नहीं दिखाई पड़े, तब उन्होंने अपने मस्तक में एक गर्भ धारण किया, वह गर्भ एक हजार वर्षों तक उनके मस्तक में रहा, हजारवाह वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छीक आई, छीक के साथ ही वह गर्भ भी नाक की राह से बाहर निकलकर गिरा, उससे जो बालक प्रकट हुआ, व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 यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा, भगवन् अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा में वर्ण संकरता न फैलने पावे। तब भगवान् शूलपाणी ने कुछ देर तक सोच-विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख �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 अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को ताराओं और औषधियों का, कुमार कार्तिके को भूतों का तथा काल को सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात् भगवान् शूलपाणी स्वयं रुद्रों के राजा हुए। ब्रह्मा के पुत्रक शुभ को उन्होंने समस्त प्रजाओं का आधी प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया, तो महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया। विष्णु ने उसे अंगीरा को दिया, अंगीरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भिगु को, भिगु ने ऋषियों को, ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने शुभ क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 खजाना भरने के लिए नहीं छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना उसे मार डालना उसके शरीर को तरह-तरह की यातनाएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना उचित नहीं है बेबसवत मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला उनसे विश्वे देवों को विश्वे देवों से ऋषियों को ऋषियों से सोम को सोम से सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला उस समय ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे फिर ब्राह्मणों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 कि बहन न्यायी के अनुसार दंड का उपयोग करे। भीश्म जी कहते हैं, जो राजा बसु होम के बताए हुए इस सिद्धांत को सुनता और सुनकर इसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दंड के संबंध में जितनी बातें हैं, बेसब मैंने तुम्हें बता दी, दंड ही संपूर्ण जगत को नि� त्रिवर्ग का विचार और आंगरिष्ट तथा कामंदक का संबाद। युधिष्ठर ने पूछा, तात, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि धर्म, अर्थ और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए? धर्म, अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं? इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग-अलग क्यों रह भीष्म जी ने कहा संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ती का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं उस समय उचित काल कारण तथा सम्यक कर्म अनुष्ठानवश धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए हैं। यही धर्म अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए, तो उसका प्रयावासन भी मोक्ष में ही होता है। यदि मनुष्य उ तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बुझकर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा कभी दूसरे दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है, और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। पल की इच्छा धर्म का मल है, केवल गाड़कर रखना धन का मल ह� संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से रहित केवल आमोद प्रमोद पर ही दृष्टि रखना काम का फल है। इस विषय में जानकार लोग, राजा आंगरिष्ठ और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। यह एक प्राचीन इतिहास है। किसी समय की बात है। कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ठ ने प यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है कामंदक ने कहा राजन जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि का नाश ही मोह है वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती, साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततों गतवा वह प्रजा के हाथ से मारा भी जाता है। इस अवस्था म उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं। वह अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर स्वाध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्म में मन लगावे और उत्तम कुल में विवाह करे, उदार और क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर नि� मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है वह अपने कठिन से कठिन पापों का भी नाश कर डालता है शील निरूपण इंद्र और प्रहलाद की कथा युधिष्ठर ने पूछा, नरश्रेष्ठ, संसार में मनुष्य धर्म के हेतु भूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। अतः है यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझें, तो यही बताने की कृपा करें कि उस शील का क्या लक्षण है और वह कैसे प्राप्त होता है। भीष्मजी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा रात सुए यज्ञ उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि और सभा भवन को देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ। वहां से लौटने पर उसने अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। धृतराष्ट्र ने तब कहा, बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर की ही भांति या उनसे भी बढ़कर राज्य लक्ष्मी पाना चाहते हो, तो शीलवान बनो। शील से तीनों लोग जीते जा सकते हैं। शीलवानों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है मानधाता ने एक ही रात में जन्मे जय ने तीन रातों में और नाभाग ने सात रातों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था ये सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य पा लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है? धृतराष्ट्र ने कहा, इसके विषय में एक पुराना इतिहास है, जिसे नारद जी ने शील के प्रसंग में सुनाया था। प्राचीन समय की बात है, दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और त उस समय इंद्र ने ब्रह्मस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मस्पति जी ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्यों के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। शुक्राचार्य बो यह सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं तीनों लोकों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास आपको ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले, तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूं। ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का तत्व समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रहलाद के इच्छा अनुसा�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 और मैं उनके वचनामृतों का पान करता रहता हूं इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं उसी प्रकार मैं भी अपनी जाति वालों पर राज्य करता हूं शुक्राचार्य जी का नीति शास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है प्रह्लाद से तब उन्होंने कहा विप्रवर तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका यही वर दीजिए ऐसा वरदान मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वह वर दे दिया वर पाकर विप्रवेशधारी इंद्र तो चले गए परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे क्या करना चाहिए मगर किसी निश्चय पर इतने ही में उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं शील हूँ। तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए जा रहा हूँ। अब उसी ब्राह्मण के शरीर में निवास करूँगा, जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित से सेवा पराय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 यों कहकर जो ही वह विदा हुआ त्यों ही तीसरा तेजो मैं विग्रह प्रकट हुआ उससे भी वही प्रश्न हुआ आप कौन हैं उस तेजस्वी ने उत्तर दिया असुरेंद्र मैं सत्य हूँ और धर्म के पीछे जा रहा हूँ सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ पूछने पर उसने कहा प्रहलाद मुझे सदाचार समझो जहाँ सत्य हो वहीं मैं भी रहता हूँ। उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर वह बोला, मैं बल हूँ और जहां सदाचार गया है, वहीं स्वयं भी जा रहा हूँ। यह कहकर चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामई देवी प्रकट हुई। पूछने पर उसने बताया, मैं तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए यहां से चली जाती हूँ क्योंकि जहां बल रहता है वहीं मैं भी रहती हूँ प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया देवी तुम कहां जाती हो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ लक्ष्मी बोली तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्राह्मचारी ब्राह्� तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया धर्मज्ञ तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी यह जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है धर्म सत्य सदाचार बल और मैं ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं शील ही सबकी जड़ है यह कहकर लक्ष्मी तथा शीलादी सभी गुण इंद्र के पास चले गए इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा गुरु नंदन मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ, मुझे समझाइए और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बताइए धृतराष्ट्र ने कहा बेटा शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय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 जैसे अमरित को पीने से त्रिप्ति ना होकर और पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी तरह आपका उपदेश सुनने से मेरा मन नहीं भरता, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए पुनः धर्म की ही बातें बताइए। आपके धर्मों उपदेश रूपी अमरित का पान करने से मुझे त्रिप्ति नहीं होती। भीष्मज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 उसे प्रतिदिन माता पिता की सेवा में सनलग्न रहना चाहिए तथा बहुत सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए इससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि राजा के दुश्मन अधिक हो जाएं मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पास खजाना और सेना भी न रह जाए तो � दुष्ट मंत्रियों की सहायता होने के कारण राज्य का गुप्त भेद खुल जाने से राज्य भ्रष्ट हुए दुर्बल राजा पर जब बलवान शत्रु चढ़ आवे और कोई साम नीति से संधि की संभावना न रह जाए तो क्या काम करने से उसका भला हो सकता है? भीष्मजी ने कहा युधिष्ठिर यह तो तुमने बड़े गोपनीय विषय का प्रश्न किया यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न ना किया गया होता, तो मैं ऐसे समय के धर्म का उपदेश नहीं कर सकता था। धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्त्र के अनुशीलन से उसका ज्ञान होता है। शास्त्र से धर्म का श्रवण करके उसका पालन करने वाला और सदाचार पूर्वक साधु जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य कहीं कोई बिर उपयुक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, जिसमें धर्म का अंश अधिक है। उसे ध्यान देकर सुनो, मगर मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म की प्रशंसा नहीं करना चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है, तो पीछे वह राजा के ल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 अपने कोष की वृद्धि करें, फिर अच्छा समय आने पर प्रजा के ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करें। यही सदा का धर्म है। प्राचीन काल के राजाओं ने भी आपत्ति के समय इस उपाय धर्म का ही आश्रय लिया था। सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और विपत्ति मनुष्यों का दूसरा। इसलिए पहले कोष संग्रह करके फिर धर्म का पालन राजा ऐसा बर्ताव करे जिससे उसका धर्म भी बना रहे और उसे शत्रुओं के अधीन भी ना होना पड़े वह अपने को विपत्ति में न डाले हर एक उपाय के द्वारा अपने उद्धार के लिए ही प्रयत्न करे धर्म वेताओं को धर्म में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और क्षत्रियों को बाहुबल में जैसे ब्राह्मण जीविका के बिना यज्ञ के अनाधिकारी से भी यज्ञ करा लेता है और नहीं खाने योग्य अन्न को भी खा लेता है उसी प्रकार आजीविका हीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मण के सिवा सबका धन ले सकता है खजाना और सेना के नष्ट हो जाने पर सब लोगों द्वारा अपमानित होने पर भी क्षत्रिय को ना तो भीख मांगनी चाहिए और ना वेश्या तथा शूद्र की ही जीविका से गुजारा करना चाहिए। क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार युद्ध में विजय पाकर ही धनों पार्जन करे तो उत्तम है। उसे अपने जाति वालों से भीख मांगकर जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। यही सदा का धर्म है। जैसे प्रजा पर संकट आ जाए,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 मनुष्यों को अपने भोजन के अन्न में से भी बचाकर बीच की रक्षा करनी चाहिए। यही धर्मग्यों की भी राय है, जिसके राज्य की प्रजा को अन्न का कष्ट हो और वहां के मनुष्य जीविका के लिए विदेश में मारे मारे फिरते हो, उस राजा को धिक्कार है। राजा की जड़ है खजाना और सेना, इनमें सेना की जड़ है खज और धर्म प्रजा का मूल है, इसलिए सबके मूल भूत खजाने को बढ़ावे, खजाना ना हो तो सेना कैसे रह सकती है? वत्ते है आपत्ति काल में धन संग्रह के लिए प्रजा को कुछ दबाना भी पड़े तो राजा को दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर, राजा के लिए राज्य की रक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, यही राजा का मु ऊपर इस धर्म के विपरीत, जो प्रजा को कुछ कष्ट देकर धन लेने की बात कही गई है, वह सिर्फ आपत्ति काल के लिए है, सदा के लिए नहीं। अतः धर्म से ही कोष का संग्रह करें, उसके लिए अधर्म का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। आपत्ति ग्रस्त राजा के कर्तव्य तथा मर्यादा का पालन करने वाले दस्यों की सदगति का वर्�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 अपने शरीर को भी फसावेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि भीतर ही भीतर मंत्री लोग बिगड़ उठे, बाहर नगर और ग्राम आदि को शत्रु ने रौंद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो, तो ऐसी दशा में राजा को क्या करना चाहिए? भीष्मजी बोले, ऐसी स्थिति में या तो तुर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 जो ब्राह्मण दयावश अपने स्त्री पुत्र आदि को ना छोड़ सके, वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे? भीश्म जी बोले, युधिष्ठिर, ऐसी स्थिति में तो ब्राह्मण को अपने विज्ञान के बल से जीवन निर्वाह करना चाहिए, और राजा को यदि फिर अपना राज्य पाने की इच्छा हो, तो वह किसी प्रकार राज्य की व्यवस्था का � उसकी रक्षा के लिए उसके दिए बिना भी उससे धन ले सकता है, परंतु रित्विक, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणादि आदरणीय व्यक्तियों को ना सतावे, उससे धन ना ले यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाण भूत बात बताई है, सब मनुष्यों को इस पर ही विश्वास करके इसी के अनुसार वर्ताव करना चाह रोषवश राजा के पास एक दूसरे की स्तुति या निंदा करे, तो उनकी बात मानकर ही किसी का सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की निंदा करना दुष्ट पुरुषों का स्वभाव होता है, तथा सत पुरुष सर्वदा दूसरों के गुण ही गाया करते हैं, जो भगवान के अवतारों तथा सत पुरुषों द्वारा सबौर स और अपने हृदय से भी अनुमोदित हो राजा को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। सत पुरुषों ने जिस विनय युक्त मार्ग का अनुसरण किया हो, उसी पर उसे स्वयं भी चलना चाहिए। राजरिशियों का आचरण ऐसा ही हुआ करता है। राजन, राजा को चाहिए कि अपने और शत्रु के राज्य से धन लेकर अपने खजाने को भरे, खजाने से धर्म की और इसी से राज्य की जड़ भी फैलती है कोष की रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजा का सदा का धर्म है किंतु यदि राजा बलहीन हो जाए तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है कोश हीन के पास सेना कैसे रह सकती है बिना सैना के राज्य कैसे टिक सकता है और राज्य हीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है सेना और सुहरिदों को बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट जाती है, किंतु कभी झुकती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए, उसे कभी दबना नहीं चाहिए। राजा को ऐसी लोक मर्यादा स्थापित करनी चाहिए, जो प्रजा के चित को प्रसन्न करने वाली हो। लोक में साधारण काम में भी मर्यादा का ह संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इहलोग पर लोग दोनों ही को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। युद्ध न करने वाले को मारना, पर स्त्री पर बलात्कार करना, कृतघंता, ब्राह्मण का धन लेना, किसी का सर्वस्व छीनना, स्त्री का अपहरण करना, तथा किसी ग्रामाधी पर आक्रमण करके स्वयं उसक ये सब बातें डाकुओं में भी निंदनीय मानी जाती हैं। युधिष्ठिर जो दस्यु मर्यादा का पालन करता है, उसकी मरने पर दुर्गति नहीं होती। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। काइवे नाम के एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह बड़ा बुद्धिमान, शूरवीर, शास्त्रग्�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 एक बार मर्यादा का अतीक्रमण और तरह-तरह के क्रूर कर्म करने वाले कई हजार दशयुओं ने उनसे कहा, तुम देशकाल और मुहरत को जानने वाले बुद्धिमान, शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सबकी सलाह से तुम हमारे सरदार बन जाओ। तुम हमें जैसी जैसी आज्ञा दोगे, वैसा वैसा ही हम करेंगे।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 ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसका अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं, उसकी तीनों लोकों में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो पुरुष ब्राह्मणों की निंदा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है, उसका सूर्य उदय होने पर अंधकार के समान अवश्य ही नाश हो जाता है। जो मनुष्य सत को दुख देता है, शास दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं। दसियों जाति में उत्पन्न होकर भी, जो धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, बे लुटेरे होने पर भी, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये सब बातें तुम्हें मंजूर हो, तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ। भीष तब उन सबने कायवे की आज्ञा का ही अनुसरण किया, इससे उन सभी की उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया। इस पुर्न्य कर्म से कायवे ने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि ऐसा करके उसने सत पुरुषों की रक्षा कर ली और दसियों को पाप से बचा लिया, जो पुरुष नित्य प्रति इस काव्य चरित का मनन करता है। उसे किसी भी प्रकार के प्राणियों से भय नहीं होता। राजा के लिए धन संग्रह के स्थान तथा अनागत विपत्ति से सावधान रहने में तीन मत्स्यों का दृष्टांत। जी बोले, राजन, जिन उपायों से राजा लोग अपने कोश भरते हैं, उनके विषय में महात्मा लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञ अनुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को भी नहीं छुना चाहिए। हाँ, लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है। जो पुरुष हविष्यान के द्वारा देवता, पितर और अतिथियों का पूजन नहीं करता, उसके धन को धर्मग्य पुरुष �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 जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है, उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सोच जाती है, वह प्रत्युपन मति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घसूत्री के कर्तव्य और के निश्चय को लेकर एक सुंद एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थी। उसमें तीन कार्यकुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घ कालग्या, दूसरा प्रत्युपन मती और तीसरा दीर्घ सूत्री था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब से सबूर नालियाँ निकालकर उसका पानी आसपास की नीची तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा मालूम होता है इस चलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक किसी दूसरे स्थान को चले इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युपन मती बोला, अजी, जब समय आता है, तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दीर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछियों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है, तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। उसके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछियों ने जाल उठाया, तो प्रत्युपन भी सब मछलियों में घुसकर मृतक्षा होकर पड़ गया। वे जाल में दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए तो उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युपन मती जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंद बुद्धि दीर्घ सूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता, वह दीर्घ मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता ह� कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूं, पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युपन मती नामक मछ के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युपन मती ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र मे�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 तो उसे कैसा वर्ताव करना चाहिए? राजा के लिए तो सब कर्तव्यों में यही प्रधान है और आप जैसे सत्यसंध एवं जीतेंद्रिय महापुरुष के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता। अतः आप अच्छी तरह विचार कर यही विषय सुनाइए। भीष्मजी बोले, बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा है, वह उचित थी है। आपत्त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 पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था, तथा उसकी शाखा पर लोमश नाम का एक बिलाब था, वह बहुत समय से पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चांडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया, वह सूर्यास्त होने पर नित्य ही अपना जाल फैला देता था, और उसकी मौत से अपने झोंपड़े में जा सोता था। रात में अनेकों जंगली जीव उस चाल में फंस जाते थे। उन्हें वह सबेरे आकर पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन वह उस चाल में फंस गया। यह देखकर पलित चूहा निरभय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने ही में उसकी जीवों को लुभाने के लिए चांडाल के डाले हुए मांस खंडों पर पड़ी। अतः वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। मांस खाने में वह तल्लीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हँस रहा था। इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वह था हरिनाम का नियोला, जो वही पृथ्वी में �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 उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में डूब गया